भाई जी परम पूजनीय स्वामी जी सभी सम्माननीय बहनों भाइयों भारत स्वाभिमान का अभियान जो चल पड़ा है आप सभी इसमें सहयात्री हैं सहयोगी हैं इस, है, है, इस अभियान को चलाने वाले सेनानी हैं अपने सेनापति परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी हैं इस अभियान की मदद से हम संपूर्ण भारत देश में कुछ ऐसे गंभीर प्रश्नों को हल करना चाहते हैं जो पिछले कई सौ वर्षों की हमारी गुलामी के दौरान निर्माण हुए हैं उन्हीं से एक गंभीर प्रश्न है हमारे सांस्कृतिक का, हमारे सांस्कृतिक और सभ्यतागत स्तर के पतन का आप सभी जानते हैं कि भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से लगभग ढाई सौ तक और अंग्रेजों के पहले भारत पर थोड़े समय के लिए फ्रांसीसियों का प्रभाव रहा थोड़े समय के लिए डच लोगों का प्रभाव रहा और भारत के एक इलाके पर जिसको हम केरल कहते हैं और गोवा कहते हैं इस एक इलाके पर लगभग साढ़े चार सौ तक पुर्तगालियों का प्रभाव रहा और सिर्फ प्रभाव ही नहीं रहा पुर्तगालियों का शासन भी रहा साढ़े चार तक गोवा और केरल के मलाबार एरिया में तो ऐसे ये पिछले साढ़े चार सौ पांच सौ वर्षो का जो हमारा समय बीता है ये बहुत खराब समय है हमारे देश देश का। इसके पहले भी अपने भारत देश पर जो जो विदेशी हमले हुए, सातवीं आठवीं शताब्दी से शुरू हो गए मोहम्मद बिन कासिम के समय से फिर मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनबी फिर महमूद गजनबी के बाद हमारे देश में तैमूर लंग अहमद शाह अब्दाली फिर उसके बाद हमारे देश में बाबर और बाबर के बहुत सारे वंशज ये समय भी कोई बहुत अच्छा समय नहीं रहा हमारे देश में संस्कृति और सभ्यता के अनुसार या संस्कृति और सभ्यता के हिसाब से अगर देखा जाए तो पिछले 1300 वर्ष का जो समय बीता है भारत का वो सांस्कृतिक और सभ्यता की दृष्टि से खराब समय है कोई बहुत अच्छा समय नहीं है अर्थ को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें अन्य समाज व्यवस्थाओं को छोड़ दें तो हमारी संस्कृति और सभ्यता में बहुत सारे बदलाव आए हैं पिछले 1300 वर्ष में और ये जो बदलाव आए हैं हमारी संस्कृति और सभ्यता में इनमें से कुछ बदलाव तो तात्कालिक थे जो समय के अनुसार ठीक हो गए लेकिन कुछ बदलाव ऐसे आ गए जो समय के अनुसार ठीक नहीं हो पाए और स्थायी रूप से हमारे समाज में हमारे जीवन में हमारे व्यवहार में हमारे मन में पूरी तरह से रच गए बस गए और बैठ गए जो बदलाव हमारे मन में हमेशा के लिए बैठ गए हमारे व्यवहार में हमेशा के लिए आ गए उन्होंने हमको बहुत दुख और तकलीफ पहुंचाना शुरू किया है और हमको अदकचरा बना दिया है हम में क्या है हमारा जन्म भारत में हुआ हमारी मान्यता भारत की है हमारी परंपराएं भारत की है हमारी सभ्यता और संस्कृति भारत की है लेकिन हमारा आचार और व्यवहार विदेशी है हमारा रहन सहन विदेशी है हमारा खान पान विदेशी है हमारी भाषा विदेशी है इसके अलावा हमारे जीवन में छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक इतना ज्यादा विदेशीपन दिखाई देता है इतना ज्यादा परायापन दिखाई देता है कि हम अपनी जड़ों से नहीं जुड़ पाते कई बार मुझे ये कहते हुए बहुत हंसी आती है कि ना तो हम पूरी ताकत से विदेशी हो पाए और ना पूरी ताकत से हम भारतीय रह पाए हम बीच के हो गए हम खिचड़ी बन गए दाल अलग नहीं है चावल अलग नहीं है दोनों का मिक्सर हो गया दोनों का मिश्रण हो गया और ये इतना ज्यादा हो गया है कि कई बार हमको अंदाजा नहीं लगता समझ में नहीं आता कि हम कहा विदेशी है और कहा स्वदेशी है कहा हम कोई काम कर रहे हैं वो पराया है और कहाँ कोई काम कर रहे हैं हम वो हमारा अपना है तो अगर हम जीवन में थोड़ा समझ पाए इस बात को हमारी सभ्यता के स्तर पर संस्कृति के स्तर पर आचार व्यवहार के स्तर पर हमारे बोलचाल के स्तर पर हर स्तर पर अगर हमको ये समझ में आने लगे तो शायद हम इसमें से छुटकारा पा सकते हैं और एक बेहतर सांस्कृतिक और सभ्यतागत भारत का निर्माण कर सकते है उस दृष्टि से आज मैं आपसे कुछ बातें कहूंगा कि हम हमारी संस्कृति में हमारी सभ्यता में हमारी परंपरा हमारी मान्यता में कहा विदेशी हो गए और कैसे हम उससे स्वदेशी हो सकते हैं बाहर निकल सकते हैं और ज्यादा बेहतर अपने जीवन को और राष्ट्र के जीवन को बना सकते हैं सबसे पहला जो बिंदु है वो ये है कि हमारे अपने जीवन में सबसे ज्यादा विदेशीपन आया है तो हमारी भाषा के स्तर पर आया है हम अंग्रेजों के गुलाम हुए लगभग ढाई सौ वर्ष प्रत्यक्ष और परोक्ष तो हमारी भाषा ही पूरी की पूरी बदल गई हमारी स्थानीय भाषा और बोलियां पूरी, पूरी तरह हमारे जीवन से व्यवहार से धीरे धीरे गायब होने लगी आप जानते हैं कि हमारे देश में कोई भी काम करवाने के लिए आप सरकारी दफ्तर में जाए सरकार के स्तर पर काम कराये न्याय व्यवस्था में काम कराए चिकित्सा व्यवस्था के स्तर पर कोई काम कराए तो पता चला सब काम अंग्रेजी में होता है भारत के मात्र एक प्रतिशत लोग या उससे भी कुछ कम लोग हैं जो अंग्रेजी जानते हैं और समझते हैं बाकी निन्यानवे प्रतिशत लोगों को अंग्रेजी बिल्कुल समझ में नहीं आती उनके पल्ले भी नहीं पड़ती लेकिन काम जो होता है हमारे देश में सरकारी स्तर पर वो ज्यादातर अंग्रेजी में होता है इससे भी ज्यादा दुख की बात है कि हम आसाम में रहते हैं तो असमिया हमारी मातृभाषा है हमको असमिया बहुत अच्छे से आती है हम पढ़ सकते हैं बोल सकते हैं समझ सकते हैं लेकिन आसाम के सरकारी दफ्तरों में जाओ वहाँ भी अंग्रेजी में काम हो रहा है आसाम के न्यायालयों में जाओ तो वहां भी अंग्रेजी में काम हो रहा है आसाम के किसी विद्यालय में जाओ विश्वविद्यालय में जाओ या किसी कॉलेज में जाओ वहां भी अंग्रेजी में काम हो रहा है इसी तरह हम नागालैंड के हैं मिजोरम के हैं मणिपुर के हैं त्रिपुरा के हैं या किसी भी ऐसे प्रांत के हैं जहां की मातृभाषा अंग्रेजी से अलग है तो वहां के सभी काम मातृभाषाओं में आसानी से किए जा सकते हैं और उनका संपादन करके आम आदमी को उससे जोड़ा जा सकता है लेकिन वो नहीं हो रहा है हमारे देश में हर जगह नीचे से ऊपर तक साधारण से विद्यार्थियों के प्राथमिक स्कूल से लेकर प्राइमरी स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा के अंतिम विश्वविद्यालय तक हर जगह अंग्रेजी का बोलवाला प्राथमिक कार्यालय से से लेकर मुख्यमंत्री के कार्यालय तक अंग्रेजी का बोलवाला और उसके भी ऊपर जाए प्रधानमंत्री के कार्यालय तक अंग्रेजी का बोलवाला प्राथमिक स्तर की अदालत से लेकर उच्चतम न्यायालय तक जाए तो अंग्रेजी का बोलवाला प्राथमिक स्तर के किसी स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र से लेकर और भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट तक जाए तो अंग्रेजी का बोलवाला मान अंग्रेजी हमारे देश के हर स्तर पर हर व्यवस्था में इतनी हावी है की हमारी मातृभाषाएं और हमारी स्थानीय बोलियां धीरे धीरे हमारे देश के चलन से बाहर हो रही हैं और इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर अभी तक कोई है किसी की है तो वो हमारे अंग्रेजी शासन व्यवस्था की है जो 250 साल हमारे ऊपर लदी रही हमारे जीवन में सबसे ज्यादा परायापन सबसे ज्यादा विदेशीपन जहां आ गया है वो हमारी भाषा के स्तर पर आ गया है हम हमारे जीवन में मातृभाषी नहीं रह पाए हैं हम हमारे जीवन में स्थानीय बोलियों से नहीं जुड़ पाए हैं और उसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम इस देश को देखने को मिल रहा है एक ही दुष्परिणाम के बारे में मैं आपको बताऊं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विदेशी भाषा के कारण अंग्रेजी भाषा के कारण हमारे देश के विद्यार्थियों का क्या हाल है सरकार के आंकड़े बताते हैं कि प्राथमिक स्तर पर इस देश में 18 करोड़ विद्यार्थी पढ़ने के लिए जब भर्ती होते हैं तो अंतिम स्तर तक जिसको हम उच्चतम शिक्षा कहते हैं वो इंजीनियरिंग की हो सकती है मेडिकल की हो सकती है प्रोफेशनल कोई दूसरी शिक्षा हो सकती है मैनेजमेंट की हो सकती है तो पहली कक्षा में अगर 18 करोड़ विद्यार्थी भर्ती होते हैं पूरे देश में तो अंतिम कक्षा में पढ़कर पास होने वाले सिर्फ एक करोड़ होते हैं। सत्रह करोड़ इस पूरी व्यवस्था में फेल हो जाते हैं और इस व्यवस्था से बाहर हो जाते हैं भारत सरकार ने तीन बड़े शिक्षा आयोग बनाए अलग अलग समय पर एक दौलत सिंह कोठारी आयोग बनाया गया डीएस कोठारी आयोग एक आचार्य राममूर्ति आयोग बनाया गया शिक्षा व्यवस्था पर अनुसंधान और शोध करने के लिए और एक तीसरा आयोग इस देश में बना तीनों आयोग एक ही बात कहते हैं वो ये की भारत में अगर अंग्रेजी माध्यम की भाषा नहीं हो अंग्रेजी अगर शिक्षा व्यवस्था ना हो स्थानीय भाषा और मातृभाषा में शिक्षा व्यवस्था हो सारे भारत में तो ये 18 करोड़ विद्यार्थी जो पढ़ने के लिए भर्ती होते हैं प्राथमिक स्तर पर ये सारे के सारे पास हो सकते हैं उच्चतम स्तर तक 18 करोड़ विद्यार्थी ही पास होकर निकल सकते हैं अगर इन सबको शिक्षा इनकी मातृभाषा में दे दी जाए तो आप जरा सोचिए कि अगर मातृभाषा में हम शिक्षा दें तो जितने विद्यार्थी पढ़ने के लिए भर्ती होते हैं उतने ही विद्यार्थी पढ़कर निकल सकते हैं उच्चतम शिक्षा में इसका माने मातृभाषा में शिक्षा नहीं होने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम उन सत्रह करोड़ विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है जो इस व्यवस्था में फेल हो जाते आपको सुनके हैरानी होगी इनमें आधे से ज्यादा विद्यार्थी हैं, करीब आठ साढ़े आठ करोड़ जो पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था के बाहरी चले जाते हैं वो दूसरी में तीसरी में चौथी में पांचवी कक्षा में भर्ती नहीं हो पाते छोड़ते चले जाते हैं और छोड़ने की दर उनकी बढ़ती चली जाती है और बचे हुए कुछ आठ करोड़ विद्यार्थी है जो हमेशा के लिए फेल ही हो जाते हैं ये हमारे भारत सरकार के द्वारा बनाए गए आयोगों की रिपोर्ट में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है तो इस अंग्रेजी भाषा के कारण इस विदेशी भाषा के कारण सत्रह करोड़ विद्यार्थियों को अपना जीवन अंधकार में डालना पड़ता हो इतना बड़ा दुष्परिणाम जो किसी देश की शिक्षा व्यवस्था पे आ रहा हो तो वो अंग्रेजी भाषा के कारण है आप अगर इसको प्रतिशत में निकालेंगे तो ये प्रतिशत बहुत बड़ा प्रतिशत निकलता है अगर आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करें कि 18 करोड़ विद्यार्थियों में से एक करोड़ 80 लाख विद्यार्थी अगर पास हो रहे हैं तो 10 प्रतिशत पास हो रहे हैं और अगर एक करोड़ पास हो रहे हैं तो वो लगभग पांच प्रतिशत के बराबर है माने हमारी शिक्षा व्यवस्था में पंचानवे प्रतिशत विद्यार्थी हमेशा के लिए बाहर हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं या पूरी व्यवस्था से बाहर हो रहे हैं तो ये दुष्परिणाम एक और एक कारण से है और वो है विदेशी भाषा पराई भाषा अंग्रेजी भाषा तो जब हम भाषा को ओढ़ने की कोशिश करते हैं, और खासकर विदेशी भाषा को अपने ऊपर लादने की कोशिश करते हैं तो उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यहां निकलता है शिक्षा व्यवस्था के लगातार फेल होते चले जाने मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये सत्रह करोड़ विद्यार्थी फेल नहीं होते हैं। ये हमारी पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था के फेल होने का प्रमाण है ये विद्यार्थियों के फेल होने की बात नहीं है ये पूरी शिक्षा व्यवस्था के फेल होने की बात है इसमें विद्यार्थियों का कोई कसूर नहीं है कोई दोष नहीं है इसमें पूरी शिक्षा व्यवस्था का कसूर है उसका दोष है जो अंग्रेजी पर आधारित है यहां से मैं एक दूसरे कदम आगे बढ़ता हूं कि विदेशी भाषा का जो हमारे जीवन में असर आ गया शिक्षा पर तो है ही अन्य सभी जगहों पर है हम हिंदुस्तान में भारत में देखते हैं छोटे छोटे गाँव के लोग मरीज बनके डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर उनके प्रेस्क्रिप्शन स्लिप पे कोई दवा लिख देता है मरीज उसको पढ़ नहीं सकता सिर्फ कोई विशेषज्ञ ही उसको पढ़ सकता है कितना बड़ा दुर्भाग्य है किसी मरीज का कि जो दवा उसको दी जा रही है वो दवा खुद नहीं पढ़ सकता और जान नहीं सकता की ये दवा क्या है वो पर्ची लेके चला जाता है किसी केमिस्ट के पास जाता है ड्रगिस्ट के पास जाता है केमिस्ट और ड्रगिस्ट उसको वो दवा निकाल के दे देता है फिर अगर वो केमिस्ट और ड्रगिस्ट से ये पूछना शुरू करे कि भाई साहब या बहन जी ये दवा मैं खा तो रहा हूं इसका कोई दुष्परिणाम हो सकता है क्या मेरे शरीर पर तो वो बताएगा नहीं पहले तो और अगर जबरदस्ती आप करेंगे तो ऐसे शब्दों में बताएगा जिनको आप जिंदगी में कभी समझ ही ना सके कि क्या उसका दुष्परिणाम होने वाला है वो सीधी किसी मातृभाषा में या किसी स्थानीय बोली में आपको समझा सके ये उसके बस के बाहर की बात है और डॉक्टर से भी आप कहें कि डॉक्टर साहब ये दवा आपने जो लिख दी है ये मैं खाऊंगा तो सही लेकिन इसका मेरे शरीर पर क्या दुष्परिणाम है तो डॉक्टर भी कुछ ऐसी भाषा में लिखकर दे देगा उसको समझने के लिए आप किसी और डॉक्टर के पास जाइए फिर वो कुछ ऐसी भाषा लिख देगा उसको समझने के लिए किसी और विशेषज्ञ के पास जाइए माने आपको समझ में ही नहीं आएगा कि जो दवा आप खा रहे हैं उसका दुष्परिणाम दवा का नाम नहीं पढ़ सकते उसके दुष्परिणाम नहीं जान सकते और अगर उस दवा के बारे में कुछ छपा हुआ परिपत्र आपने ले लिया, लिटरेचर आपने ले लिया कुछ साहित्य आपको मिल गया तो वो भी पूरी तरह से अंग्रेजी भाषा में होगा उसको आप पढ़वाने के लिए किसी और विशेषज्ञ की मदद लेंगे तब जाकर कोई थोड़ी बात आपके समझ में आएगी माने मेरा मूल अधिकार है ये संविधान प्रदत्त अधिकार है कि मुझे जो चीज दी जा रही है उसके बारे में सब कुछ जानना समझना लेकिन मेरे मूल अधिकार से मुझे वंचित किया गया क्योंकि दवाओं के नाम सिर्फ अंग्रेजी और अंग्रेजी में होते हैं क्यों नहीं आसाम में बिकने वाली दवाओं के नाम असमिया में होने चाहिए क्यों नहीं हमारे देश के बंगाल में बिकने वाली दवाओं के नाम बांग्ला में होने चाहिए क्यों नहीं हमारे यहाँ हिंदी क्षेत्र में बिकने वाली दवाओं के नाम हिंदी में होने चाहिए क्यों नहीं महाराष्ट्र में बिकने वाली दवाओं के नाम मराठी में होने चाहिए क्यों नहीं हमारे देश में गुजरात में गुजराती दवाएं बिके हमारे देश की जो बाईस तेईस भाषाएं जो संविधान ने जिनको मान्यता दे रखी है सभी दवाओं के नाम उस पर हो सकते हैं और लिखे जाने चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है हम विदेशी भाषा में इतने दबे हुए इसी तरह से राष्ट्रभाषा में तो हो ही सकता है हिंदी में तो हो ही सकता है कम से कम भारत में चौरासी करोड़ लोग हैं जो हिंदी को जानते हैं और समझते हैं हिंदी पढ़ने वालों की संख्या तो थोड़ी कम है लेकिन जानने और समझने वालों की संख्या तो चौरासी करोड़ से ज्यादा है पिचासी करोड़ से भी ज्यादा है उसमें तो हो ही सकता है लेकिन वो अभी तक आजादी के तिरसठ साल में भी हम नहीं कर पाए हैं और सरकार ने नियम बना रखा है कि आप प्रेस्क्रिप्शन लिखे अंग्रेजी में दवाओं के नाम लिखे अंग्रेजी में दवाओं के नाम छपे अंग्रेजी में कोई दवा खरीदे तो वो अंग्रेजी में हर चीज अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी जिसको एक प्रतिशत लोग जानते समझते नहीं उस भाषा में सबको दवाएं देना मुझे लगता है कि उनको मौत के मुंह में धकेलने जैसा है उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने जैसा है उनके जीवन को खत्म करने के जैसा है दुनिया के किसी देश में ऐसा देखने को नहीं मिलता है आप रूस में जाएंगे सब दवाएं रशियन में लिखी मिलेंगी आप जर्मनी में जाएंगे सब दवाओं को जर्मन में लिखा जाएगा नाम और उनके साइड इफेक्ट्स वगैरह फ्रांस में जाएंगे फ्रेंच में लिखा जाएगा जापान में जाएंगे जापानीज़ में लिखा जाएगा चीन में जाएंगे चाइनीज में लिखा जाएगा यह अद्भुत एक देश भारत है दुनिया का जहां एक प्रतिशत से कम लोग अंग्रेजी समझते हैं और सब दवाओं के बारे में जानकारी अंग्रेजी में दी जाती है इसी तरह से और एक उदाहरण दू भाषा के स्तर पर हमारी गुलामी का कि अगर मान लीजिए मेरे ऊपर ऊपर कोई कोई अन्याय हुआ, कोई अन्याय हुआ हुआ आपके आप अदालत में जाना चाहते हैं आप वकील करना चाहते हैं और अदालत में अपनी बात कहना चाहते हैं तो आप अपनी बात को पहले असमिया में बांग्ला में या किसी और मातृभाषा में वकील को समझाइए फिर वकील उसी भाषा को भाषांतरित करके अंग्रेजी में जज को समझाएगा फिर जज अंग्रेजी में उसी बात को वकील को समझाएगा फिर वकील उसी बात को असमिया में या बांग्ला में भाषातर करके आपको समझाएगा क्या सत्यानाश कर रहे हैं पूरी व्यवस्था का कितना समय खराब कर रहे हैं कितनी शक्ति बर्बाद कर रहे हैं अगर ये अंग्रेजी नहीं होती तो मैं मेरे अन्याय की कहानी हमारे न्यायाधीश महोदय को सीधे असमिया में बांग्ला में या किसी स्थानीय भाषा में कह देता और न्यायाधीश सीधे स्थानीय भाषा में न्याय सुना देता मेरे और न्यायाधीश के बीच में किसी तीसरे आदमी को आने की कोई जरूरत नहीं पड़ती अगर मातृभाषा में ये सारा काम हो रहा होता लेकिन चूंकि ये मातृभाषा में नहीं है इसलिए हमको एक तीसरा व्यक्ति पकड़ना पड़ता है जो विशेषज्ञ हो जो मेरी बात न्यायाधीश को समझाए और न्यायाधीश की बात मुझको समझाए मैं पैसा खर्च करूं मेरे न्याय के लिए और न्याय मिले मुझे विदेशी भाषा में इससे ज्यादा शर्म और अपमान की कोई दूसरी बात नहीं हो सकती और एक उदाहरण दू आपको हमारे देश के करोड़ों माता पिता अंग्रेजी नहीं जानते हैं लेकिन जब अपने बच्चों को भर्ती कराने के लिए किसी स्कूल में जाते हैं कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं पब्लिक स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले माता पिता को एक ही सवाल किया जाता है आपको अंग्रेजी आती है अगर किसी बच्चे के माता पिता को अंग्रेजी नहीं आती है तो बहुत बेदर्दी के साथ और बेशर्मी के साथ पब्लिक स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल वाले कह देते हैं जाइए आपके बेटे या बेटी का एडमिशन यहां नहीं हो सकता आप किसी और दूसरे भाषा के स्कूल में चले जाइए हमारा संविधान ये कहता है कि हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार है इस देश में शिक्षा का रोजगार का चिकित्सा का स्वास्थ्य का हर तरह का अधिकार हमारा सबका बराबर है लेकिन अंग्रेजी आने न आने से किसी का अधिकार बड़ा हो जाता है और किसी का अधिकार बिल्कुल खत्म हो जाता है जो माँ बाप करोड़ों करोड़ों अंग्रेजी नहीं जानते उनके बच्चों को सिर्फ दाखिला इसलिए नहीं मिल पाता कि उनके माता पिता को अंग्रेजी नहीं आती भले ही उनके बच्चे कितने ही होशियार हों और फिर इन स्कूलों में तर्क दिया जाता है कि अगर आपके बच्चे को हम भर्ती कर लेंगे और उनका एडमिशन हो जाएगा हम होमवर्क देंगे फिर कैसे कराएंगे आप अपने बच्चों को तो करोड़ों माता पिता इस बात से वंचित हैं कि उनके बच्चे कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल में पढ़ नहीं सकते क्योंकि उन्होंने कभी अंग्रेजी में पढ़ाई नहीं की तो शिक्षा के स्तर पर अन्याय होता है चिकित्सा और स्वास्थ्य में अन्याय होता है जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम चले जाएं, कोई ऐसी परीक्षा में हमारे बेटे या बेटी का सिलेक्शन हो जाए जो पूरी तरह से अंग्रेजी आधारित हो और वहां पर थोड़ा भी कम ज्यादा नंबर आ जाए तो बाकी सभी विषयों में बहुत अच्छा करने के बाद भी अंग्रेजी में फेल होने पर वहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भाषा के स्तर पर इतनी गुलामी इस देश में है आजादी के तिरसठ साल के बाद भी ये खत्म नहीं हो पाई है इस गुलामी को हम मानते हैं कि एक तरह का हमारा सांस्कृतिक पतन अंग्रेज जब चले गए पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सैतालीस के बाद तो ये मन की गुलामी ज्यादा हो गई है शरीर से हम आजाद है शरीर से हम स्वतंत्र हैं लेकिन मन के ऊपर अंग्रेजी भाषा का पूरी तरह से दखल है हमारी आत्मा के ऊपर अंग्रेजी भाषा का पूरी तरह से दखल है हमारा मन गुलाम है हमारी आत्मा गुलाम है एक विदेशी भाषा की और इस गुलामी को आज नहीं तो कल खत्म करना ही पड़ेगा हर बार एक ही बात लगती है मुझे कि जिस तरह से अंग्रेजों की गुलामी को हमने शरीर वाली गुलामी को खत्म किया एक बड़ा संग्राम इस देश में चलाया इसी तरह से अंग्रेजी भाषा की हमारी जो मानसिक और आत्मिक गुलामी पैदा हो गई है या हावी हो गई है हमारे ऊपर इसको भी खत्म करना पड़ेगा आज नहीं तो कल इससे छुटकारा पाना ही पड़ेगा और हमारे देश में अंग्रेजी को खत्म कर देने में ही भलाई है क्योंकि अंग्रेजी भाषा में कोई हमारी मुक्ति नहीं है और हमारा विकास नहीं है दुनिया के तमाम देशों से विकास में हम पिछड़े हैं संयुक्त राष्ट्र महासंघ की जो मानवीय विकास की तैयार होती है हर साल, उसमें एक सौ चौतीसवा नंबर है बहुत बार मेरे मन में ये प्रश्न आता रहता है कि भारत से भी पीछे बहुत सारे देश रहे हैं दुनिया में उनका नंबर भारत से आगे है मानवीय विकास की रिपोर्ट में और भारत उनसे भी पीछे है तो कारण उसका एक ही नजर आता है और समझ में आता है कि जो देश भी भारत से आगे हैं मानवीय विकास के काम में वो सभी मातृभाषाओं में काम कर रहे हैं इसलिए भारत से आगे हैं कोई विदेशी भाषा में काम नहीं कर रहे हैं अगर वो देश भी विदेशी भाषा में अपने काम कर रहे होते तो शायद भारत से भी पीछे रह रहे होते दुनिया में कितना भी विकास हम करना चाहें विज्ञान में तकनीकी में गणित में दूसरे सभी विषयों में तो मातृभाषा की तरफ ही लौटना पड़ेगा इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है और मातृभाषाएं हमारी कोई कमजोर नहीं है सभी मातृभाषाओं का जो भारत में है 22, 23 भाषाएं जो हमारे संविधान ने स्वीकृत की हुई है जिनकी मान्यता है इन सभी भाषाओं को अंग्रेजी के साथ अगर तुलना करके देख लिया जाए तो भारत की सबसे कम शब्दों वाली जो भाषा है वो भी अंग्रेजी से बड़ी है हमारे उत्तर पूर्व भारत के जो छोटे प्रांत हैं, जैसे नागालैंड है जैसे, जैसे मणिपुर है जैसे मिजोरम है आदि आदि प्रांतों में जो स्थानीय बोलियां और भाषाएं चलती हैं, उनमें सबसे छोटी भाषा को मैंने निकाल के रखा उसके शब्दों की गिनती की वो भी अंग्रेजी से ज्यादा है माने भारत की सबसे छोटी माने जाने वाली भाषा शब्दों के हिसाब से वो भी अंग्रेजी से बड़ी है तो हमारी सबसे बड़ी भाषा तो अंग्रेजी से कई गुणी बड़ी है इसलिए हमारी भाषा में कोई कमी नहीं है हमारी बोलियों में भी कोई कमी नहीं है और तकनीकी शब्द जो है ना हम चाहे तो तात्कालिक रूप से जैसे के तैसे अंग्रेजी में ले सकते हैं लेकिन विचार की जो अभिव्यक्ति है वो मातृभाषा और बोलियों में करके थोड़े दिन में तकनीकी शब्दों को भी मातृभाषा में ले आ सकते हैं इसलिए कोई नहीं है संस्कृत शब्दों का हम उनके स्थान पर उपयोग कर सकते हैं क्योंकि संस्कृत के शब्द सभी भाषाओं में सामान्य रूप से मिलते हैं क्योंकि सभी भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है असमिया भाषा ले लो नगाह लोगों की भाषा ले लो मणिपुरी भाषा ले लो उनके स्थानीय बोलियों के शब्द ले लो गुजराती मराठी तमिल तेलुगु में तो है ही है सभी में संस्कृत के शब्द हमें मिल जाते हैं तो संस्कृत की मदद से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं बहुत आसानी से और बहुत लोगों को लगता है कि ये अंग्रेजी विश्व भाषा ऐसी कुछ नहीं है दुनिया के दो देशों में अभी जो है ना पूरी सृष्टि चलती है मानी दुनिया दो देशों में बसती है और चलती है इनमें से मात्र चौदह देश हैं जहां अंग्रेजी है उनमें से वो सारे के सारे देश अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं इसलिए वहां अंग्रेजी है कि इसलिए अंग्रेजी नहीं है कि उन्होंने अंग्रेजी भाषा का विकास अपने यहां किया है ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी न्यूजीलैंड में अंग्रेजी कनाडा में अंग्रेजी अमेरिका में अंग्रेजी इंग्लैंड में अंग्रेजी या स्कॉटलैंड में अंग्रेजी या आयरलैंड में अंग्रेजी या भारत पाकिस्तान बांग्लादेश में अंग्रेजी ये सब अंग्रेजों के गुलाम देश है इसलिए अंग्रेजी है जो देश अंग्रेजों के गुलाम नहीं है वहां कहीं भी अंग्रेजी नहीं है तो अंग्रेजी ऐसी कोई विश्व भाषा भी नहीं है कोई बहुत तकनीकी भाषा भी नहीं मानी जाती है कोई अंग्रेजी खराब व्याकरण अगर किसी का है तो अंग्रेजी का ही है इसलिए दुनिया की जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं है वो अंग्रेजी में काम नहीं करती यूनाइटेड नेशन का सारा काम फ्रेंच में चलता है अंग्रेजी में भाषांतरित करते हैं वो उस काम को सभी अलग अलग भाषाओं में संस्थाएं काम करती है इसलिए अंग्रेजी के मोह में दबे रहें और अंग्रेजी से लिपटे रहें चिपटे रहें, ये हमारे विकास के लिए बहुत खराब है और हमारी मानसिक और आत्मिक गुलामी के लिए तो बहुत बड़ा अभिशाप है इसलिए इस अंग्रेजी की जकड़ से दूर हो जाना भारत की सांस्कृतिक विजय हो और हम ऐसे अभियान के लिए काम करें जो अंग्रेजी के और अंग्रेजी के खिलाफ हो यह भारत स्वाभिमान का अभीष्ट है इसी उद्देश्य के लिए भारत स्वाभिमान है एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ हमारे सांस्कृतिक पतन की भाषा के बाद जो दूसरी गुलामी हमारे देश में है मानसिक स्तर पर वो है भूषा की गुलामी वस्त्रों की गुलामी हम सब भारतवासी खासकर थोड़ी अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतवासी या अंग्रेजीत में डूबे हुए भारतवासी उन्होंने सबसे पहले अपनी भाषा बदली है और उसके बाद अपनी भूषा बदली है अपने वस्त्र बदले हैं, अपना पहनावा बदला है और पहनावा इतना विचित्र मूर्खता भरा है कि हंसी आती है हम भारतवासियों ने अंग्रेजों की नकल करके कोट पहनना शुरू किया हम भारतवासियों ने अंग्रेजों की नकल करके पेंट पहनना शुरू कर दिया हम भारतवासियों ने अंग्रेजों की नकल करके टाई लगाना शुरू कर दिया और तो और नेक टाई लगाना शुरू कर दिया जो सिर्फ गर्दन तक को ही कवर करती है ये कोट है पेंट है टाई है और थ्री पीस सूट है और लंबा वाला कोट है या ओवर है ये सब यूरोप के देशों में खासकर इंग्लैंड और उसके आसपास के इलाके पहने जाने वाला पहनावा है और उस इलाके में कोट टाई के अलावा दूसरा पहनावा हो भी नहीं सकता क्योंकि वहां सर्दी बहुत है, बहुत है है ठंड जिस इलाके में ठंड बहुत होती है जहां सर्दी बहुत होती है वहां ठंडी हवाएं भी बहुत चला करती यूरोप के इलाके में दो दुष्परिणाम है या दो मुश्किलें हैं एक तो ठंड बहुत है और दूसरा काफी इलाका समुद्र के किनारे वाला है आपको मालूम है समुद्र के किनारे के इलाके में हवाएं बहुत तेज चलती हैं। और ठंडा इलाका हो तो ठंडी हवाएं चलती हैं। मैदानी इलाके में हवाओं की जो गति होती है समुद्री इलाके में हवाओं की गति उससे दो गुनी तीन गुनी ज्यादा होती है हम सामान्य रूप से मैदान के क्षेत्र में रहें तो वहां हवा इतनी तेज नहीं मिलेगी लेकिन हम समुद्र के किनारे चले जाए वही हवा बहुत तेज हो जाएगी तो यूरोप तो ऐसे ही इलाके में है अमेरिका भी काफी कुछ ऐसा ही इलाका है जहां ठंड बहुत है ये यूरोप और अमेरिका का क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के बहुत नजदीक है और उत्तरी ध्रुव दुनिया में सबसे ज्यादा ठंडा है तो उत्तरी ध्रुव के नजदीक होने के कारण यूरोप और अमेरिका कनाडा वाला इलाका बहुत ठंडा है तो ठंडे इलाके के लोगों के पहनावे वैसे ही होते हैं जैसा होना चाहिए अब ठंडा इलाका है हवा बहुत तेज चलेगी तो ठंडी हवाओं से बचने के लिए आपको ऐसे कपड़े चाहिए जो एकदम चुस्त हो और ज्यादा चुस्त हो तो ज्यादा गर्मी उन कपड़ों में आपको मिल पाएगी और बाहर की ठंड से आप बच पाएंगे गले के आसपास का जो क्षेत्र है इसको भी बंद करके ही रखना पड़ेगा नहीं तो ठंडी हवा आपके गले को प्रभावित कर देगी तो गले के आसपास का क्षेत्र बंद हो इसके लिए टाई की जरूरत पड़ सकती है ये सारा ये आपका सर, शरीर का इलाका बहुत ज्यादा चुस्त दुरुस्त रहो गर्मी से तो इसके लिए कोट की जरूरत पड़ सकती है थ्री पी सूट की जरूरत पड़ सकती है ओवर की जरूरत पड़ सकती है पाओ के जो हैं ठंड से बचे रहे ज्यादा तकलीफ में ना आए तो चुस्त पेंट पहनने की आपको जरूरत पड़ सकती है तो वहां के लोगों ने अपनी हवा के हिसाब से अपनी जलवायु के हिसाब से अपनी पोशाक बनाई चुस्त पैंट बनाई चुस्त शर्ट बनाई फिर कोट बनाया फिर टाई बनाया फिर ओवरकोट बनाया फिर नेक टाई बनाई ये सब वहां के जरूरत के हिसाब से वहां की जलवायु के हिसाब से है अब हम भारतवासियों ने बिना सोचे समझे अंधानुकरण करते हुए पश्चिम की और यूरोप अमेरिका की इस पूरी पोशाक को अपने शरीर पर ओढ़ लिया अब ओढ़ लिया तो इसमें तकलीफ ही तकलीफ है भारत का तो मुश्किल ये है कि भारत का दो तिहाई इलाका या बल्कि और मैं थोड़ा अच्छा कहूं तो तीन चौथाई दो तिहाई नहीं तीन चौथाई भारत का तीन चौथाई क्षेत्रफल तो गर्मी वाला है और गर्मी वाला नहीं भयंकर गर्मी वाला है अगर आप शुरू करें इस पूरे हिमालय क्षेत्र को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और थोड़ा बहुत हिमालय की तलहटी में भारत का जो इलाका पड़ता है इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें जो मुश्किल से एक चौथाई इलाका है बाकी तो सारा इलाका गर्मी वाला है या तो गर्मी पड़ती है या भयंकर गर्मी पड़ती है हमारे यहाँ भयंकर गर्मी होती है तो पचास डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ऊपर निकल जाता है और साधारण गर्मी भी होती है तो भी तापमान 25, 26, 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है तो जहां 25, 26, 27 डिग्री से लेकर 50 डिग्री के बीच का तापमान हो यह 27 डिग्री से 50 डिग्री के तापमान का जो बीच का क्षेत्र है ना ये वो क्षेत्र है जब शरीर में पसीना आ सकता है 27 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में कभी भी पसीना आपको आ सकता है पचास डिग्री पे तो भयंकर पसीना आएगा सत्ताईस डिग्री पे भी हल्का फुल्का पसीना आ सकता है तो शरीर में पसीना ना आ जाए इतनी गर्मी आपके सामान्य वातावरण में हो और उस वातावरण में आप थ्री पी सूट और कोट और टाई और ओवरकोट कोट लाद ले तो मूर्खों के मूर्ख ही दिखाई देंगे और क्या दिखाई देंगे भयंकर गर्मी और ऊपर से जून की गर्मी छिलचिलाती हुई गर्मी उसमें सूट पहन के कोट पहन के टाई लगा के दूल्हे राजा शादी कराने के लिए जाते हैं वकील कोर्ट में जाते हैं, वकील कोर्ट में जाते हैं बहस करने के लिए हमारे देश की जो अदालतें हैं सामान्य रूप से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना जिला अदालतें या उसके नीचे की तहसील अदालतें एक भी अदालत ऐसी नहीं है एयर कंडीशन नहीं है माने भारत के छह सौ जिलों में एक भी अदालत एयर कंडीशन नहीं है अगर एयर कंडीशन अदालतें हैं तो कुछ हाई कोर्ट में हैं और सुप्रीम कोर्ट में हैं। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील एक बार को कोर्ट पहन लें, टाई लगा लें, तो उनके बार, उनके कोर्ट रूम तो ए सी वो टेम्परेचर को मैनेज कर सकते हैं कम ज्यादा कर सकते हैं अपनी ठंडे और गर्म के हिसाब से अब जिला अदालतों के वकील जहां बिल्कुल ऐसी नहीं है कभी कभी तो पंखा भी नहीं चलता है बिजली भी नहीं आती है वहां भयंकर टाई कोट सूट पहन के और वो भी काला जो सबसे ज्यादा गर्मी देता है बहस करें और बहस के समय और ज्यादा गर्मी आए और ज्यादा पसीना निकले तो अंदर ही अंदर वो पसीना कोट में चिपकता रहे फिर उस पसीने से कोट का पूरा कॉलर सफेद सफेद हो जाए कोट को उतार के रखे तो पसीने की बदबू 10 मीटर दूर तक जाए और मैंने देखा है हमारे वकील मित्रों को महीनों महीनों वो कोर्ट धुलता नहीं है क्योंकि वो एक ही होता है या दो होते हैं ऐसी स्थिति हमारे यहाँ भूषा के स्तर पे बनी हुई और इससे भी ज्यादा तकलीफ की बात है कि ऊपर का कोट और टाई वाई तो इतना गरम करने वाला टाइट जींस और चढ़ा लेते हैं भारत एक ऐसा देश है जो गरम है मैंने आपसे कहा या तो गरम है या सम समीतोष्ण जलवायु का देश माना जाता है माने सामान्य जलवायु ठंडी जलवायु तो यहां बहुत ही कम है और बहुत थोड़े दिन के लिए है तो जहां गर्मी है वहां पाओ में भी शरीर में भी ताजा हवा खुली हवा ठंडी हवा जाए तो बहुत अच्छा लगता है इसलिए हमारे देश की पोशाकें बहुत सोच समझ के बनाई गई हमारे यहाँ दक्षिण भारत के लोग एक पोशाक पहनते हैं जिसको लुंगी कहते हैं। उत्तर भारत के लोग उसी पोशाक को धोती की तरह से पहनते हैं लुंगी और धोती एक ही तरह का वस्त्र है बांधने के तरीके में थोड़ा अंतर है लुंगी थोड़ा चौड़ाई लंबाई में कम है धोती थोड़ा चौड़ाई लंबाई में ज्यादा है लेकिन दोनों ही बिना सिला हुआ है तो हमारे भारत में बिना सिला हुआ वस्त्र पहनने की बहुत हजारों साल पुरानी परंपरा है इसको बहुत पवित्र माना जाता है इसको बहुत अच्छा माना जाता है हमारे भारत देश में जब लोग सन्यास ग्रहण करते हैं ना तो उसका पहले कदम के रूप में ही ये बात आती है कि बिना सिले हुए वस्त्र पहनने हैं सन्यासी होने के बाद तो हमारे भारत में जो सन्यासी पहन सकते हैं वो सबसे पवित्र वस्त्र होते हैं और सन्यासी जो पहन सकते हैं वो बिना सिले हुए वस्त्र ही होते हैं इसका मतलब बिना सिले हुए वस्त्र सबसे ज्यादा पवित्र होते हैं ये पवित्रता का जो जुड़ाव है ये शायद मुझे लगता है कि आबो हवा जलवायु की जरूरत के हिसाब से है हमारी जलवायु गर्म है आबो हवा गर्म है तो हमारे लिए ऐसे ही वस्त्र अच्छे हैं, जिनमें खुली हवा जाती रहे और अंदर से गर्म हवा आती रहे अब हमने अंग्रेजों की नकल करके यूरोप के लोगों की नकल करके टाइट पैंट टाइट जींस टाइट शर्ट टाइट कोट टाई वगैरह वगैरह पहनना शुरू किया अब पेंट एकदम टाइट है जीन्स एकदम टाइट है ना तो उसमें हवा अंदर जा सकती है खुली हुई ना अंदर की गर्म हवा बाहर आ सकती है तो अंदर से पसीना पसीना होता रहता है फिर उस पसीने के कारण चर्म रोग होते रहते हैं उन चर्म रोगों को ठीक करने के लिए बीसियों किस्म की दवाए हम रगड़ते रहते हैं अलग अलग अंगों पर ऐसे मूर्ख लोग हैं हम वो कपड़े को उतार के नहीं फेंक देते उस कपड़े के कारण जो चर्म रोग हो रहे हैं उनको ठीक करने के लिए हजारों रुपए खर्च करते रहते हैं। आपको मालूम है हमारे पांव का कुछ हिस्सा ऐसा है जहां ताजा और सुख हवा नहीं जाए और पसीना वहां पर इकट्ठा होता रहे तो भयंकर खुजली पैदा हो सकती है उस खुजली को खुजाने में परेशान होते रहेंगे उस खुजली को ठीक करने में दवाओं की तलाश करते रहेंगे कभी एक वैद्य के पास कभी दूसरे हकीम के पास ऐसा एक छोटा सा काम नहीं करते कि वो टाइट जीन्स और पैंट को उठा के फेंक दें और उसकी जगह पर लुंगी लपेट लें या धोती पहनना शुरू कर दें या थोड़ा खुला हुआ पजामा पहनना शुरू कर दें कम से कम वो थोड़ा ज्यादा बेहतर है इस पैंट की तुलना में हमने कई बार ऐसी मूर्खताएं अपने जीवन में कर रखी हैं इस भूषा के स्तर पर जिनका कोई तर्क समझ में नहीं आता जैसे बहुत भारतवासियों को मैंने देखा है मोजे पहन के घूमते रहते हैं जूतों में अब जूते वैसे ही बहुत गर्म है उसमें मोजे और डाल लिया आपने अब ये पांव जो होता है ना नीचे का हिस्सा अगर आप फिजियोलॉजी एनोटॉमी की बात करेंगे और उसको पढ़ेंगे और सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करेंगे ये अक्सर खुला हुआ रहना चाहिए ताजा हवा के लिए लेकिन हमने एक तो जूते डाल लिए जूते के ऊपर और मोजे चढ़ा लिए तो मोजे के अंदर पसीना भरता रहता है और जूतों के कारण वो और ज्यादा बढ़ता रहता है तो मोजों में इतनी तेज बदबू आती है अक्सर लोगों को मैंने देखा है घर में जाके जैसे ही जूते उतारते हैं तो मोजे की बदबू घर के बाहर तक चली जाती है घर बार पूरा घर जो है वो मोजे की बदबू से भरा हुआ रहता है फिर उन मोजों को बंद करके अलमारी में और रख देते हैं तो बाकी सारे के सारे कपड़े भी बदबूदार हो जाते हैं अब उन लोगों को कहो कि भाई ये मोजे की जरूरत भारत में नहीं है ये यूरोप में है इंग्लैंड में है कनाडा में है अमेरिका में है क्योंकि बर्फ पड़ती है आपको मालूम है साल में छह महीने बर्फ पड़ती है ये यूरोप और अमेरिका वाले एरिया में कुछ कुछ क्षेत्र में तो आठ महीने तक बर्फ है तो ज्यादा बर्फ पड़े तो पाओ एकदम गलने लगते हैं तो ऐसी स्थिति में मोजे और जूतों की जरूरत पड़ती है भारत में तो कम से कम तीन चौथाई इलाका ऐसा है जहां कभी बर्फ नहीं पड़ती और एक चौथाई इलाके में साल में पंद्रह बीस दिन बहुत अधिक तो महीने भर बर बर्फ पड़ती है तो उतने दिन के लिए अगर वो लोग मोजे पहने जो एक चौथाई इलाका भारत का बर्फ वाला है उनको ही बात तो समझ में आती है पूरे भारतवासी मोजे पहन के घूमते रहते हैं भरी गर्मी में मोजे पहने हैं। जून की गर्मी में जुलाई की सड़ी हुई गर्मी में जब बारिश भी होती है और गर्मी भी पड़ती है और खराब गर्मी होती है ये मौजों का बड़ा विचित्र विज्ञान है हमारे भारत में तो सन्यासियों के लिए जो पहनावा है वो खड़ाऊ है और गृहस्थ लोग भी पहनते रहे परम पूजनीय स्वामी जी की जो खड़ाऊ है वो बहुत वैज्ञानिक है एक तो लकड़ी की है लकड़ी आप जानते हैं ऊषमा की कुचालक होती है और पृथ्वी आप जानते हैं बहुत बड़ी ऊषमा की सुचालक है तो पृथ्वी से आपके शरीर का जो कनेक्शन है जो संबंध है वो टूटा रहे माने आपकी ऊष्मा और ऊर्जा पृथ्वी में ना चली जाए और बिना किसी कारण आपका बड़ा नुकसान ना होने पाए इसके लिए लकड़ी की खड़ाऊ दी गई हैं। और लकड़ी जो है ऊषमा की कुचालक होने के कारण पृथ्वी और आपके शरीर के बीच में एक माध्यम बन जाती है ताकि ऊष्मा का ऊर्जा का बेकार का प्रवाह पृथ्वी में ना होने पाए इतने वैज्ञानिक तरीके से ये खुड़ाऊ बनती है जिसका उपयोग हजारों साल से इस देश में होता रहा हमने वो खड़ाऊ छोड़ दी और उस खड़ाऊ को छोड़कर यूरोप और अमरीका की नकल करने वाले जूते खरीद लिए और जूतों में फंस गए मोजे और मोजे में फंस गई बदबू और बदबू में फंस गया पूरा घर और परिवार जो परेशान होता रहता हमारे देश में भगवान श्री राम का कहानी देखें भगवान श्री कृष्ण का देखें ये सब खड़ाऊ पहनने वाले लोग थे श्री राम ने हमेशा खड़ाऊ पहनी लक्ष्मण जी हमेशा खड़ाऊ पहनते रहे बजरंग को देखे हनुमान जी को वो खड़ाऊ पहनते रहे श्री कृष्ण खड़ाऊ पहनते रहे युद्धिष्टर अर्जुन नकुल सहदेव भीम ये सब खड़ाऊ पहनकर हमारे महापुरुषों ने अपने अपने जीवन में बड़े बड़े काम किए और आप तो जानते हैं एक हमारे यहाँ मुहावरा चलता है जो वास्तविकता पर आधारित है कि श्री राम ने अपना राज्य तो खड़ाऊ की मदद से ही चलाया भगवान श्री राम तो गए नहीं गद्दी पर कुर्सी पर बैठने के लिए उनकी खड़ाऊ रखी रहती थी कुर्सी और गद्दी पर उसके द्वारा राज्य चलाया जाता था तो खड़ाऊ बहुत महत्व चीज है हमारे देश में जो खड़ाऊ चौदह वर्षो तक किसी राज्य का संचालन कर सकती है और रामराज्य का संचालन कर सकती है साधारण राज्य नहीं रामराज्य। रामराज्य में जहां कोई दुखी नहीं है कोई गरीब नहीं है कोई भुखमरी का शिकार नहीं है कोई बेरोजगार नहीं है जहाँ अतिवृष्टि नहीं है जहाँ अनावृष्टि नहीं है माने जीवन का कोई दुखी नहीं है ऐसा राज्य राम राज। और वो खड़ाओं के द्वारा संचालित हुआ हो चौदह वर्ष तो अंदाजा लगा लीजिए खड़ाओं का कितना बड़ा महत्व रहा होगा इस देश में और भरत जो श्री राम के अनुज छोटे भाई जब उनको बुलाने के लिए गए वन में तो श्रीराम ने कहा कि मेरी खड़ाऊं ले जाओ तो बहुत हर्ष के साथ खुशी के साथ भरत उन खड़ाऊं को अपने सिर पर रखकर राम राज्य तक लेके आए माने अयोध्या तक लेके आए खड़ाऊ का स्थान सिर में रहा है हमने अब वो जूते को देना शुरू कर दिया क्या हमारी संस्कृति का पतन हुआ है कहा खड़ाऊ और कहा जूता तो आप इस जूता संस्कृति से थोड़ा बाहर निकलें। ये सांस्कृतिक पतन है हमारा जूते का पहनावा और जूते का पहनावा ऐसा एक जोड़ी जूता नहीं दो दो नहीं तीन तीन नहीं चार चार नहीं पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस पचास और लोगों को ड्रेस के हिसाब से जूता हम शायद इस उम्मीद में इस कल्पना में इसको धारण किए रहते हैं की इससे हमारा कोई स्टेटस सिंबल बढ़ता है वो मूर्खता बढ़ती है इसलिए हम इस सांस्कृतिक अधय के इस स्तर पर आके खड़े हो गए हैं कि अपनी खड़ा छोड़ी है अपनी जूतियां छोड़ी हैं। भारत में ऐसा भी रहा है कि कुछ समय जब बहुत ठंड पड़ती रही है तो खड़ाओं का उपयोग नहीं कर सकते तो जूतियां इस देश में बनाई जाती है जूतियां बहुत वैज्ञानिक है जूतों की तुलना में तो बहुत ज्यादा वैज्ञानिक है मैंने देखा राजस्थान में मध्य प्रदेश में गुजरात में महाराष्ट्र के कई इलाकों में जूतियां बनती है जूतियां इतनी अद्भुत होती है कि सीधे या उल्टे दोनों पैरों में दोनों को पहन सकते हैं कभी भी बदल सकते हैं बराबर घिसती हैं, जूते की तरह से नहीं होती जूते को एक ही पैर में पहना जा सकता है दूसरे पैर का जूता दूसरे पैर में नहीं आता इसका माने जूतियों जूतों से श्रेष्ठ हैं क्योंकि वो भारतीय और स्वदेशी उत्पादन का निशानी है और जूता ये विदेशी उत्पादन की निशानी है और वैसे भी जूता जो है ना बहुत खराब ये माना जाता है हमारे यहाँ धार्मिक रूप से कि वो मरे हुए जानवरों की चमड़ी से बनाया जाता है तो और हमारे यहाँ जूतियां जो बनती रही है वो स्वाभाविक मृत्यु से जो जानवर मरते हैं उनके चमड़े की ही जूतियां बनती हैं लेकिन जूते बनाने के लिए जानवरों को कत्ल करना पड़ता है मारना पड़ता है बेमौत समय से पहले तब जाके वो कुर्म बनता है उससे जूता बन पाता है, तो ये जूते में हम फंस गए ये विदेशी माने एक तरह से अंधानुकरण पश्चिमी अंधानुकरण या अंग्रेजी अंधानुकरण की दूसरी बड़ी निशानी है इसी तरह से मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूं भारतीय पहनावे के बारे में ये जो धोती होती है या लुंगी होती है जो बिना सिला हुआ कपड़ा है इसको पहनने के लिए आप चाहे तो सैकड़ों तरीके से पहन सकते हैं सैकड़ों तरीके से पहन सकते हैं धोती को बांधना हो तो असमिया तरीके से बांधा जा सकता है बांग्ला तरीके से बांधा जा सकता है मराठी तरीके से बांधा जा सकता है गुजराती तरीके से बांधा जा सकता है उत्तर भारतीय तरीके से बांधा जा सकता है भारत में जितने प्रांत हैं, उतने तरीके से आप धोती को बांध सकते हैं क्योंकि वो बिना सिला हुआ है पेंट को एक ही तरीके से बांध सकते हैं क्योंकि वो सिला हुआ है और अगर इस धोती के बारे में कोई बड़ी बात मुझे कहनी हो तो धोती भारतीय संस्कृति की सबसे जीवंत निशानी है जिसको देखकर ही आप पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति किस क्षेत्र का है मैं जो है ना या आप साधारण रूप से आपके सामने कोई माँ को खड़ा किया जाए जो असमिया पद्धति से धोती बांधे हुए हो कोई माँ को खड़ा किया जाए जो मराठी पद्धति से बांधे हुए हो धोती किसी माँ को खड़ा किया जाए जा जो गुजराती पद्धति से धोती बांधे हुए हो किसी माँ को खड़ा किया जाए जा जो पंजाब या हरियाणा की पद्धति से धोती बांधे हुए हो और उनके नाम के आगे कुछ न लगाया जाए कि ये कहाँ की माँ है हरियाणा की है आसाम की है बंगाल की है कहाँ की है खाली धोती बांधे हुए वो खड़ी है आप एक मिनट में बता देंगे ये मां आसाम की है ये मां बंगाल की है ये मां पंजाब की है ये हरियाणा की है ये गुजरात की है या ये जम्मू कश्मीर की है माने धोती बांधने के तरीके मात्र से पूरा परिचय हो जाता है बिना बोले हुए लेकिन पैंट पहने हुए आदमी को आप नहीं बता सकते कि ये इंग्लैंड का है, हैलैंड का है फ्रांस का है जर्मनी का है या अमेरिका का है या कनाडा का है क्योंकि पैंट एक जैसी है सभी जगह धोती बांधने के तरीके एक जैसे नहीं है कहीं भी मैं आपको और एक बात कहना चाहता हूं कि धोती वस्त्र तो एक ही है बांधने के तरीके जो है ना वो अलग अलग है एक क्षेत्र के हिसाब से एक तरीका दूसरे क्षेत्र के हिसाब से दूसरा तरीका महाराष्ट्र की माताओं को देखा धोती बांधे हुए तो उनका तरीका बिल्कुल अलग है क्योंकि महाराष्ट्र की वैसी जरूरत है आसाम की माताओं को देखा है धोती बांधे हुए बंगाल की माताओं को देखा है धोती बांधे हुए क्योंकि वहां की जरूरत बिल्कुल अलग है हर क्षेत्र के हर परिवेश के जलवायु और जरूरत के हिसाब से बांधने का तरीका विकसित हुआ है वस्त्र तो एक ही है धोती जो पांच मीटर का या पांच गज का वस्त्र तो एक ही है सारे देश में एक ही तरीके से बनता है लेकिन बांधने के तरीके में जो अंतर है उसी को मैं भारतीय संस्कृति मानता हूं और जो धोती एक वस्त्र है उसको मैं भारतीय सभ्यता मानता हूं। ये जो धोती है वो भारतीय सभ्यता है और धोती बांधने का जो तरीका है वो भारतीय संस्कृति है संस्कृति क्षेत्र के हिसाब से जलवायु के हिसाब से बदलती रहती है सभ्यता पूरे देश में लगभग एक जैसी होती है तो हमारी सभ्यता की निशानी धोती हमारी सभ्यता की निशानी लुंगी जिसको बांधने के अलग अलग तरीके हैं जरूरत के हिसाब से और बांधे नहीं तो उसके उपयोग के और बीसियों तरीके हैं मान लीजिए लुंगी पहन के आप जा रहे हैं और आपके पास कोई दूसरा पात्र नहीं है और आपको ढेर सारी सब्जी लेके आनी है लुंगी का एक हिस्सा आप उसमें सब्जियां भरके लेके आ सकते हैं अगर आप कहीं से धान्य लाना चाहते हैं धोती का एक हिस्सा आपने खोला उसमें धान्य बांध के भी आप ला सकते हैं कुछ भी लाने ले जाने में आसानी है धोती और लुंगी में पेंट में क्या ला सकते हैं उतना ही ला सकते हैं जितनी जेब में आएगा इससे ज्यादा कुछ नहीं ला सकते और अगर जेब में भर भी लिया तो चलने में इतनी तकलीफ होगी कि आप शायद चल नहीं पाएंगे उससे तो ये पैंट कोट और शर्ट में हम फंस गए लुंगी धोती वाली सभ्यता और संस्कृति को छोड़कर ये हमारे सांस्कृतिक अधय की निशानी है मेरा ये मानना है कि भारतवासी जो भी थोड़े अंग्रेजी के प्रभाव में है अंग्रेजीत के प्रभाव में है उनको जितना जल्दी हो अपनी उस भूषा को बदल लेना चाहिए अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति के हिसाब से अपनी जलवायु के हिसाब से और अपनी जरूरतों के हिसाब से और एक विषय पर बात करना चाहता हूं कि हमने सांस्कृतिक की एक सीमा तोड़ी है विदेशी भोजन का अंधानुकरण करके भाषा में हम विदेशी हो गए भूषा में हम विदेशी हो गए भोजन के स्तर पर भी हमारे देश में बहुत ज्यादा विदेशीकरण हो गया भोजन भी हमारी जलवायु और हमारी जरूरत के अनुसार विकसित हुआ है इस देश में में हमारे लाखों करोड़ों वर्ष के जीवन में, भोजन का जो विकास हुआ है ये सबसे बड़ा विकास है भारत में भारत में माना जाता है सारे विद्वान इस पर एकमत मत है की भोजन में जो कुछ हमने विविधता लाई है पिछले हजारों लाखों वर्ष में ये भारत की सबसे बड़ी देन है पूरी दुनिया के शायद भारत के भोजन में जितनी विविधताएं हैं, दुनिया के किसी देश में आपको नहीं मिलेंगी। आप जानते हैं गेहूं भारत में भी पैदा होता है गेहूं ब्रिटेन में भी पैदा होता है गेहूं कनाडा में भी पैदा होता है गेहूं अमेरिका में भी पैदा होता है यूरोप के और भी कई देशों में गेहूं पैदा होता है गेहूं एक ही तरह की फसल है वो भारत में भी है यूरोप के कई देशों में और अमेरिका में भी है हम गेहूं का आटा बनाते हैं और आटे से फिर हम पूड़ी बनाते हैं कचौरी बनाते हैं हम पराठा बनाते हैं पराठे कई तरह के बनाते हैं पूरिया कई तरह की बनाते हैं कचौरिया कई तरह की बनाते हैं रोटी बनाते हैं तो रोटी भी कई तरह की होती है कोई रोटी तंदूर वाली होती है कोई रोटी चूल्हे वाली होती है कोई रोटी गैस वाली होती है तवे वाली होती है तो रोटियों के बीसियों प्रकार है पूड़ियों के बीसियों प्रकार है कचौरियों के बीसियों प्रकार है पराठों के बीसियों प्रकार है माताएं बहने यहां बैठी है एक परत पराठा दो परत का पराठा तीन परत का पराठा चार परत का पराठा ऐसे पराठे हमारे देश में घर घर में गांव गांव गली गली में इतने अद्भुत और इतनी विविधता वाले। हमारे पास क्या है? गेहूं का आटा उसी गेहूं के आटे से खाने के लिए सैकड़ों तरह की चीजें हम बना सकते हैं पूरी पराठा रोटी आदि के स्तर पर यूरोप के पास भी वही गेहूं का आटा है लेकिन उनके पास बनाने के लिए दो ही चीजें हैं या तो पाओ रोटी या डबल रोटी दो ही चीजें हैं उनके पास और उसको दो भी क्यों कहें एक ही चीज है पाव रोटी, डबल रोटी एक ही तरीके से बनते ही बस मामूली अंतर है। तो वो गेहूं पैदा करते हैं गेहूं को पैदा करके आटा बनाते हैं उस आटे से पाव रोटी डबल रोटी के अलावा तीसरी रोटी बना ही नहीं सकते वो हमारे यहाँ सैकड़ों किस्म की रोटियां पूरी कचौरिया हम बनाते हैं अब भारतवासियों का यह दुर्भाग्य है कि जिस भारत देश में हजारों साल से सैकड़ों किस्म के गेहूं के आटे से बनने वाले व्यंजन रहे हों वो भारतवासी सवेरे से शाम तक पाव रोटी और डबल रोटी खाते वो पिज़ा, बर्गर हॉट डॉग कोल्ड डॉग इन्हीं नामों पे पर सब वो पाव रोटी और डबल रोटी पिज़ा कह लो बर्गर कह लो उसको बीच में से काट के सलाद भर लो या सलाद के बीच में उसको लगा के खा लो बात तो एक ही है तो आप देखो कि कितने नीचे हम आए कितना पतन हमारा हुआ सैकड़ों किस्म के व्यंजन जो हम गेहूं के आटे से बना सकते हो उस देश के लोग पाव रोटी डबल रोटी पिज्जा बर्गर खाने में फंस जाए तो यह भी हमारे सांस्कृतिक अधय की ही निशानी है या बल्कि मूर्खता की निशानी मूर्खता इसमें पता है क्या है कोई भी पावरोटी और डबल रोटी जो आप खाते हैं ताजा नहीं होती ताजा होती तो बनती ही नहीं वो तो बासी ही होती है वो एक दिन बासी हो सकती है दो दिन हो सकती है दस दिन हो सकती है पंद्रह दिन हो सकती है यूरोप और अमेरिका में तो तीन तीन महीने पुरानी बासी पाव रोटी, डबल रोटी मिलती है और लोग उन्हीं को खा के अपना जीवन चलाते हैं गुजारा करते हैं अब हमने उनकी नकल करके हमारे घरों में वो बासी डबल रोटी लाना और खाना शुरू कर दिया गेहूं के आटे के बारे में विज्ञान ये कहता है कि इस आटे को गीला होने के अड़तालीसवें मिनट के अंदर इसका रोटी बन जाना चाहिए और रोटी बनने के 48 मिनट के अंदर इसको खा लिया जाना चाहिए लेकिन पावरोटी और डबल रोटी का अगर कहानी सुनना और गिनना शुरू करेंगे तो वो तो दसियों बीसियों दिन पुराना होता है उसको खराब कर, कर के हम खा रहे हैं और फिर बड़ा शान महसूस करते हैं अपने आप को बड़ा स्मार्ट महसूस करते हैं हम पाव रोटी खाते हैं डबल रोटी खाते हैं स्मार्टनेस मानते हैं इसमें अब ये सुपर इडियोसिटी है या स्मार्टनेस है इसको तय करने की अभी जरूरत है पढ़े लिखे घरों में खासकर अंग्रेजी वाले घरों में इस तरह के भोजन का इतना तेजी से प्रवेश हुआ है कि भारत का विविधतापूर्ण व्यंजन अब उनके घरों से गायब हो गए हैं बाहर हो गए अगर आप ईमानदारी से एक काम करें हम में से कोई भी ये काम करे जिस दिन हमारा जन्म हुआ और जिस दिन हमारी मृत्यु हो ये सारे दिन हम गिल लें उतने दिन हम नए नए व्यंजन बना के भारत में खा सकते हैं इतनी विविधता इस देश में हजारों साल से उपलब्ध रही है अब उस भारत में गिने चुने दो चार व्यंजन जो अंग्रेजियत वाले हैं वो हमारे घरों में घुस गए व्यंजन घुस गए डबल रोटी पाव रोटी उसके साथ बिस्किट आ गया जिस देश में ताजा रोटी बनती हो ताजा भाकरी बनती हो ज्वार की भाकरी बनती हो बाजरे की बनती हो मक्के की बनती हो तीनों की मिलाकर बनती हो उस देश के लोग बिस्किट खाने लगे उस देश के लोग डबल रोटी और पाव रोटी खाने लगे तो इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता तो भोजन के स्तर पर इतनी ज्यादा गिरावट हम में आ गई है और इससे भी बड़ी एक गिरावट में आई है हम भारत में इतने अद्भुत देश में रहते हैं जिसकी कल्पना किसी देश को नहीं हो सकती हम भारत में ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां हमको ताजा सब्जी सुबह और शाम दोनों समय उपलब्ध होती है भारत के किसी भी राज्य में आप रहते हो ताजा टमाटर ताजा मटर ताजा गाजर ताजा मूली ताजा पालक ताजा मेथी ताजा बैंगन ये सारी सब्जियां ताजी की ताजी सुबह भी मिलती हैं, शाम को भी मिलती हैं, और आपके घर तक आकर कोई देखे जाता है आप जानते ना कोई ठेले वाला आता है कोई खोमचे वाला रेहड़ी वाला आता है और आवाज देके के बहन जी सब्जी ले लो माता जी सब्जी ले लो घर के सामने आकर आपकी घंटी बजाकर आपका दरवाजा खटखटाकर बोलकर चिल्लाकर आपको घर में ताजा सब्जी देकर जाता है ये सपना अमेरिका में रहने वाला कोई आदमी सोच नहीं सकता देख नहीं सकता यूरोप में किसी को कल्पना नहीं हो सकती कि सवेरे ताजा सब्जी शाम को ताजा सब्जी कोई घर के सामने आकर दरवाजा खटखटाकर बोलकर देके जाए अमेरिका में तो ताजा सब्जी लानी कल्पना की बात है क्योंकि सब्जियां सब सात से पंद्रह दिन पुरानी मिलती है। इससे ताजा सब्जी तो कहीं मिल ही नहीं सकती कोई कोई डिपार्टमेंटल स्टोर्स में एक एक महीने पुरानी मिलती और सब्जी लानी हो तो 20-25 मील से लेकर 100 डेढ़ सौ दो सो मील तक कार चला के जाना पड़ता है तब थोड़ी सी सब्जी आप ला सकते हैं यहाँ घर के सामने कोई आपको सब्जी देकर जाता है और सब्जी ही नहीं देता आपका हालचाल भी पूछ लेता माता जी कैसी है बिटिया आपकी कैसी है तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक है आप सब्जी लो या अमना लो वो आपके घर की कुशल छेम पूछेगा आप उसके घर की कुशल छेम पूछेंगे माने हमारा उससे आत्मीय संबंध हो जाता है ऐसा आत्मीय संबंध किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर वाली संस्कृति में हो नहीं सकता इसकी कोई कल्पना किसी को नहीं यूरोप और अमेरिका के लोगों को तो कोई ताजा सब्जी उपलब्धि नहीं है उनके नसीब में नहीं है क्योंकि उनके देश में होता नहीं है बाहर के देशों से उनको सब आयात करके लाना पड़ता है अब मुझे जो दुख होता है अफसोस होता है जिस देश में ताजा टमाटर सुबह भी मिले शाम को मिले वहां के लोग टमाटो सॉस खाए जो दो दो साल पुराना है पता नहीं तीन साल पुराना है चार साल पुराना जब ताजा टमाटर मिल रहा है उसकी चटनी बनाकर हम सुबह खा सकते हैं शाम को खा सकते हैं हम बाजार में जाएं और मैगी हॉट एंड सीट टमाटो चिली सॉस लेके आए और फिर किसी से पूछे भाई क्या है तो अंग्रेजी में कहते हैं इट्स डिफरेंट वो डिफरेंस क्या है उसमें तीन महीने पुराना सड़े गले टमाटर का रस ये है डिफरेंस का ताजा टमाटर हम खरीदें, 8-10 रुपए किलो मिले और टमाटो चिली सॉस खरीदें, 200 रुपए किलो मिले ये डिफरेंस है उसका। 8-10 रुपए किलो के ताजे टमाटर की चटनी बना के खाएं, कितना स्वाद आए और उसमें प्रिजर्वेटिव मिला के जो जहर है, कैंसर पैदा करने वाले तीन तीन महीने छ महीने साल साल भर पुलाना टमाटो सॉस खाए ये डिफरेंस है मैंने मूर्खता की पराकाष्ठा हमने जो है ना लांग ली है इतना हमारे भोजन में परिवर्तन आया ताजा टमाटर चटनी की वजह टमाटो सॉस हमारे घर में आ गया ताजा गेहूं के आटे की रोटी की जगह हमारे घर में महीनों महीनों पुरानी ब्रेड और डबल रोटी आ गई पहले हमारे घरों में माताएं और बहनें रोज चक्की चलाती थी रोज ताजा आटा निकलता था सुबह का आटा शाम को इस्तेमाल नहीं होता था शाम का अगले दिन सुबह इस्तेमाल नहीं होता था इतना ताजा आटा खाने वाले लोग हम रहे हैं इसलिए ये देश बीमारियों से मुक्त रहा है और दवाओं की जरूरत हमको ज्यादा नहीं पड़ी है जब से ने आटा सड़ा गला खाना शुरू किया है महीनों महीनों पुराना आटे की बनाई हुई चीजें खाना शुरू किए हैं, और महीनों महीनों पुराने टमाटर का सॉस खाना शुरू किया है हमारी बीमारियां बढ़ी हैं और चिकित्सा का खर्चा बढ़ा है घर का बजट तो बढ़ा ही है बीमारियों का भी बजट बढ़ा है और खर्चा उसकी चिकित्सा का भी बढ़ता गया इससे भी ज्यादा महत्व की बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये की हमारे घर की सब माताएं क्या ज्ञान रखती है कि हमारे यहाँ जो जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं ना उनको खास तरीके से तैयार करके रखा जाता है जो चीजें बहुत जल्दी खराब होती हैं, जैसे आम बहुत जल्दी खराब होने वाली चीज़ है। जैसे आलू जल्दी खराब होने वालों में गिना जाता है जैसे गाजर जल्दी खराब होने वाली चीज है जैसे मूली जल्दी खराब होने वाली चीज है जैसे बंद गोभी पत्ता गोभी जल्दी खराब होने वाला शलजम जल्दी खराब होने माने जो भी चीजें हमारे घर में हमारे आसपास में जल्दी खराब होती है जिनकी शेल्फ लाइफ कम है उनको हम विशेष तरीके से तैयार करके रखते हैं और वो विशेष तरीका है अचार डालने का हमारे घरों में अचार डाले जाते हैं आम के अचार डाले जाते हैं नींबू के अचार डाले जाते हैं आंवले के अचार डाले जाते हैं सब तरह के अचार हमारे घरों में गाजर का मूली का सब तरह के अचार डाले जाते हैं ये अचार डालना एक तरह से खराब होने वाली वस्तु को लंबे समय की जिंदगी देने का एक तरीका है मैंने कई माताओं के घरों में बीस साल पुराना आम का अचार देखा है हम 20 साल तक आम को बचा के नहीं रख सकते लेकिन उसी आम का अचार डालकर 20 साल तक उसको बचा के रख पाते हैं टमाटर का देखा है अदरक का मैंने अचार देखा है एक घर में 35 साल पुराना तो हमारे यहाँ ये अचार डालने की एक बड़ी वैज्ञानिक पुरानी परंपरा माताओं बहनों के द्वारा विकसित हुई है आ, अब अब हमारे यहाँ उल्टा हो गया है कि जो घरों की माताएं बहने ये अचार डाल के घरों के आयुर्वेदिक औषधियों के उपयोग से मेथी का उपयोग धनिया का उपयोग किया, जीरे का उपयोग किया ही का उपयोग किया या और हमने आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग किया जो हमारे रसोई में है और इनको अचारों में मिलाकर ऐसे रखा कि 20-25 साल तक वो सुरक्षित है नींबू है अदरक है वगैरह वगैरह अब हम इतने ज्यादा पश्चिमी या विदेशी अंधानुकरण के शिकार हो गए हैं कि अचार डलना ही घरों में अब बंद हो गए हैं बाजार से पड़ा पड़ाया अचार लाना हमने शुरू कर दिया है और उसको मेज पे और अपने खाने में परोसना शुरू कर दिया शर्म आनी चाहिए खरीदे हुए अचार को अगर हम थाली में परोस रहे हैं तो हमारे सांस्कृतिक ज्ञान का कितनी गिरावट वाला ये एक उदाहरण है जहां हजारों साल से ये परंपरा चलती रही वहां अब कुछ घरों में ये हालत हो गई है अचार डालना किसी को आता नहीं उसकी रेसिपी किसी को मालूम नहीं उसमें क्या किस अनुपात में मिलाया जाता है किसी को अंदाजा नहीं तो इसलिए बना बनाया बाजार से खरीद लाते हैं डब्बा बंद और उसमें बहुत सारे केमिकल बहुत सारे प्रिजर्वेटिव शरीर को भी नुकसान करते हैं और हमारे भोजन को भी बेस्वाद बनाते हैं इसी तरह से हमारे भोजन में और भी कई गिरावटें आई हैं। इन गिरावटों की एक लंबी सूची है एक और बड़ी सांस्कृतिक गिरावट हमारे देश में आई है वो हमारे गीत संगीत में हमारा जो गीत संगीत है दुनिया में सबसे अद्भुत है भारतीय संगीत और भारतीय गीतों के बारे में सारी दुनिया मानती है कि ये कुछ विशेष किस्म का यहाँ संगीत और कुछ विशेष किस्म के गीत यहाँ विकसित हुए हैं भारत में। लेकिन और उसके साथ नृत्य भी है संगीत के तीन हिस्से हैं हमारे देश में गायन है वादन है नृत्य है तीनों ही विशेष है पूरी दुनिया में और वो भी हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति हमारी जलवायु हमारे पर्यावरण वातावरण वातावरण हमारे आदि आदि ध्यान में में रखकर विकसित हुए। अगर आप भारतीय के बारे में बात करें, तो पहाड़ के जो क्षेत्र हैं इस देश के वहां पर होने वाले नृत्य और मैदान के जो क्षेत्र हैं, वहां पर होने वाले नृत्यों में जमीन आसमान का अंतर आपको मिलेगा एक उदाहरण से समझाता हूं हम मणिपुर जाए तो मणिपुरी नृत्य हम देखेंगे मणिपुरी नृत्य में पद संचालन जो होता है पाओ का संचालन जो होता है वो बहुत धीरे धीरे धीरे धीरे स्लो मूवमेंट में है और हम अगर मैदान में आके कत्थक देखना शुरू करें तो पद संचालन उसमें बहुत तेज है क्योंकि मैदानी इलाके में तेज पद संचालन पर नृत्य किया जाना बहुत आसान है संभव है पहाड़ी इलाकों में तेज पद संचालन पर नृत्य हो सकता है ना उससे शरीर को संभाला जा सकता है माने नृत्यों का विकास भी हमारे यहाँ हुआ है तो जलवायु और पूरे वातावरण की जरूरत के हिसाब से है हम हिमाचल प्रदेश का नृत्य देखे हम जम्मू काश्मीर का नृत्य देखें हम उत्तराखंड का नृत्य देखें हम मणिपुर का नृत्य देखें या नागालैंड का देखें या मिजोरम का देखें या त्रिपुरा का देखें इस पूरे क्षेत्र के नृत्य को आप देखेंगे जो हिमालय से लगा हुआ इलाका है यहाँ के सभी नृत्यों में एक विशेषता है पद संचालन बहुत धीमे हैं क्योंकि पहाड़ वाले इलाके में होने वाले नृत्य है जहां पर ऑक्सीजन की पहले ही बहुत कमी होती है इसलिए नृत्य ज्यादा तेज किए जाएंगे ऑक्सीजन की और ज्यादा कमी होगी शरीर के लिए भारी पड़ आएगा मुश्किल हो जाएगा अब हम मैदानी इलाके में आते हैं उत्तर प्रदेश में आते हैं मध्य प्रदेश में आते हैं महाराष्ट्र में आते हैं तो यहाँ के नृत्यों को देखेंगे तो इन नृत्यों का पद संचालन बहुत तेज है क्योंकि यहां ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और श्वास को लेने में कोई मुश्किल नहीं है तो नृत्यों का विकास जरूरत जलवायु के हिसाब से होता है इसी तरह गीत और संगीत का भी विकास वैसे ही होता है गायन और वादन का हमारे पहाड़ के इलाके के जो गीत है और जो गाने हैं वो बहुत धीमे गाए जाने वाले हैं जिनकी लय धीमी है और जिनकी ताल मध्य या मंद है बाकी जो पहाड़ी इलाके से नीचे आप चले आएंगे मैदानी इलाके में यहां के गीतों की गति बहुत तेज है उनकी लय भी थोड़ी तेज है और उनका बाकी सब कुछ स्वर व्यंजना भी वैसी ही है तो नृत्य हो गीत हो या गायन हो वादन हो संगीत हो ये सब एक खास तरह से विकसित हुआ है इस देश में और हजारों साल की परंपरा में विकसित हुआ है हमारे यहाँ जो संगीत है उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है किसी भी बड़े कलाकार को मैंने जब पूछा आप गाते हैं तो क्यों गाते हैं तो कहते हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए किसी को नाचते हुए देखा आप कथक करते हैं आप मणिपुरी करते हैं आप भरतनाट्यम करते हैं आप कुछपुड़ी में जाते हैं आप जो है किसी भी शैली का नृत्य कर रहे हैं पूछो नृत्य करने वाले से क्यों कर रहे हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई गा रहा है ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई नाच रहा है ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई को बजा रहा है ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत बड़े संगीतकारों को जो वादन में इस देश में निपुण है प्रवीण है बांसुरी वादक है वायलिन वादक है सितार वादक है सदोर सरोद बाधक है कई बार मैंने उनको पूछा तो एक ही उत्तर देते ईश्वर प्राप्ति के लिए मतलब गीत और संगीत हमारे यहाँ ईश्वर प्राप्ति का अभिन्न अंग है भगवान को प्राप्त करने का अभिन्न अंग है मान मोक्ष की तरफ ले जाने वाला सबसे अच्छा रास्ता माना जाता है ये हमारे संगीत का आधार है अब हमारे यहां पश्चिम का अंधानुकरण हुआ और पश्चिम के अंधानुकरण में खासकर यूरोप और अमेरिका के अंधानुकरण में हमारे गीत और संगीत की सारी हालत खराब हो गई ना हमारा सुर बचा ना लय बची है और ना ताल बचा है और ऐसे ऐसे गीत हमारे देश में घुस गए जिनको गाना तो छोड़ दीजिए जिनके शब्दों का उच्चारण करने में शर्म आती है हमारे देश में ये फिल्में बनाने वाले जो फिल्मकार हैं, भगवान इनका जितनी जल्दी भला करे उतना अच्छा है इन्होंने ऐसा सत्यानाश किया है भारतीय गीत संगीत और नृत्य का पश्चिमी की धुनें चुराते हैं अमेरिका और यूरोप के गानों की धुनें चुराते हैं और हिंदी शब्द देकर उनको गड़बड़झाला बनाकर पेश कर देते हैं और एक ऐसा शब्द उसका इस्तेमाल करते ये फ्यूजन है पश्चिम के गानों की धुन और भारत के भाषा के शब्द ये जोड़ तोड़ के अब उसमें ना भारत बचता है ना यूरोप बचता है वो अधकचरा हो जाता है ना हम विदेशी हो पाते हैं ना स्वदेशी रह पाते हैं बीच के हो जाते हैं इतने रद्दी रद्दी गाने रैप म्यूजिक पॉप म्यूजिक फिर ये फ्यूजन म्यूजिक और ऐसा म्यूजिक जो ना आपके समझ में ना आए ना मेरे समझ में आए बस कान में लगाए उसको सिर हिलाते रहते कुछ पता ही नहीं चलता पल्ले ही नहीं पड़ता हमारे देश में बड़ी बड़ी दीवानगी है पश्चिम के कलाकारों के प्रति एक थोड़े दिन पहले अमेरिका का कलाकार स्वर्गवासी हो गया भगवान उसकी आत्मा को शांति दे माइकल जैक्सन अब उसके गाने हिंदुस्तान में लोग सुनते हैं समझ में नहीं आता क्या गा रहा है फिर उसका डांस भी देखते हैं वो भी समझ में नहीं आता क्या कर रहा है कभी कभी तो लगता है कि सर्कस की एक्सरसाइज उसके डांस से अच्छी है लेकिन लोग पागल हैं, परेशान हैं, दीवाने हैं वो संगीत भी समझ में नहीं आता क्योंकि वो उनका संगीत है उनकी जरूरत के हिसाब से उन्होंने बनाया और विकसित किया है हमारा संगीत हमको समझ में आएगा उनका उनको लेकिन ये अंधानुकरण इतना जबरदस्त है कि जो कम उम्र के युवा है ना 15-16 साल से लेके 20-25 साल के अगर उनमें से कोई युवा माइकल जैक्सन को देखता और सुनता नहीं है तो वो पिछड़ा माना जाता है वो 18 सेंचुरी का है और जो अगड़ा माना जाता है ट्वेंटी सेंचुरी वाला वो वही है जो माइकल जैक्सन को सुने देखे और समझे हालांकि पता कुछ भी ना चले उसमें तो ऐसी मूर्खतापूर्ण चीजें हमने हमारे संगीत में कर डाली है नाश मार दिया है इतने सुंदर सुंदर गीत इस देश में बने हैं और बहुत सुंदर सुंदर गीत इस देश में चले हैं और बहुत सुंदर सुंदर गीत लोगों के जहन में उतरे हुए हैं वो सब भूल गए हैं पश्चिम से आए हुए अमेरिका यूरोप की नकल किए हुए गीतों को हमने जबरदस्ती गाना और दूसरों को बताना ये हमारे देश में शुरू हो गया मुझे सबसे ज्यादा दुख और अफसोस इस बात पे होता है कि भारत में संगीत जो है ना हर एक काम में है जीवन के हम जितने काम करते बिना संगीत के हम नहीं करते हमारे घरों में बचपन से हमने देखा और उच्च स्तर तक हर जगह संगीत दिखाई देता हर काम में क्योंकि हम किसी काम को बोरियत नहीं मानते हमारे यहाँ कोई भी काम बोरियत भरा नहीं है क्योंकि हर काम में संगीत जुड़ा हुआ है बच्चे का जन्म हो तो एक खास तरह का गीत खास तरह का संगीत गाया जाता है बजाया जाता है सभी जातियों में सभी समूहों में बच्चों का विवाह हो युवा हो जाए तो खास तरह के गीत गाए जाते हैं खास तरह का संगीत बजाया जाता है फिर इसी तरह से जीवन के कोई भी काम हम करें जैसे हम खेत में गेहूं बो रहे हैं धान बो रहे हैं मक्की डाल रहे हैं बाजरी डाल रहे हैं तो मैंने गाँव में देखा है माताओं को खास तरह के गीत गाते हुए वो खेतों में बुआई का काम करती हैं, और खास तरह के गीत गाते हुए कटाई की जाती है खास तरह के गीत गाते हुए धान को घर में लाया जाता है खास तरह के गीत गाते हुए उसको सहेजा जाता है संवारा जाता है माने हर काम हमारा गीत संगीत से जुड़ा हुआ है और खास तरह का विशिष्ट तरह है पश्चिम में तो कुछ है नहीं ऐसा यूरोप में तो कुछ ऐसा है नहीं अमेरिका में तो कुछ ऐसा है नहीं जीवन का हर काम संगीत के साथ किया जाए ये तो सवाल ही नहीं उठता ये तो भारत में ही है शायद इसलिए है कि भारत में किसी काम में बोरियत नहीं आनी चाहिए वो काम बोझा नहीं लगना चाहिए इसलिए गीत संगीत के साथ शुरू किया जाता है और खत्म किया जाता है मैंने तो मुझे बचपन का याद है गांव में एक दूसरे का घर बनाने में एक दूसरे की मदद करने वाले लोग भी खास तरह के गीत और संगीत से ही करते रहते हैं किसी के घर में छप्पर डालना है किसी के घर का छप्पर उतारना है किसी के घर में खपरेल डालनी है किसी के घर की खपरेल बदलनी है पूरा गाँव इकट्ठा होता है खास तरह के गीत गाए जाते हैं और यह सब काम होता चला जाता है और भारत में यह संगीत जो विकसित हुआ है इसमें दो हिस्से रहे हैं एक तो लोक व्यवहार में जिसको हम लोक धुनों वाले गीत कहते हैं लोक धुनों वाला संगीत कहते हैं और एक शास्त्रीय पक्ष का है संगीत और गीत ये शास्त्रीय पक्ष के जो संगीत और गीत के हिस्से हैं इनमें राग है रागनिया हैं, सैकड़ों किस्म के राग हैं सैकड़ों किस्म की राग्निया हैं, और लोग उनको समझते हैं जानते हैं सीखते हैं सिखाते हैं सालों साल उसमें जिंदगी लगा देते हैं कई ऐसे भारत में संगीत के कलाकार रहे 40-40 साल 50-50 साल सीखते रहे और उनको पूछा जाता है कितना सीखा कहते हैं बहुत थोड़ा सा सीखा अभी बहुत सीखना बाकी है मैंने संगीत का इतना विशाल महासागर जिस देश में रहा हो सैकड़ों किस्म के राग सैकड़ों किस्म की रागनिया सैकड़ों किस्म की ताने सैकड़ों किस्म की धुने या बल्कि कहें तो हजारों किस्म की धुने हजारों किस्म की ताने हर स्थानीय जाति समूह की अपनी धुन अगर आप किसी बांसुरी वादक अपने भाई से सको पहाड़ी धुन सुनाओ तो बिल्कुल अलग है वो बांसुरी पर और मैदानी धुन सुनाओ तो वो बिल्कुल अलग है बांसुरी पर सितार पर उनको कहो कि पहाड़ी धुन सुनाओ तो अलग है बांसुरी पर धुन सुनाओ तो बिल्कुल अलग है तो जब पहाड़ी धुन अलग है मैदानी धुन अलग है और उन धुनों के नीचे वर्गीकरण इतने ज्यादा है इतना विशेष किस्म का संगीत और गीत जिस देश में विकसित हुआ हो वहां के लोग ले देके वो माइकल जैक्सन पर नाचे गाये या माइकल जैक्सन जैसा बिथोवन जोध जैसे संगीत पे नाचे गाये जो ना समझ में आता है ना उसका ए पता है न जेड पता है ना का पता है ना खा पता है बस हो रहा है तो कुछ हाथ पर ऊपर नीचे कर लेना है किसी तरह शरीर को इधर उधर हिला लेना है वहां हम जाकर फंस गए हैं ये हमारे गीत संगीत का बहुत जबरदस्त सांस्कृतिक हमारे बच्चों को बचपन से शिक्षा में जो संगीत पहले शामिल होता रहा गुरुकुलों की जो शिक्षा पद्धति इस देश में रही है उसकी सबसे बड़ी विशेषता रही है की गुरुकुलों में बच्चों को बचपन से पहली कक्षा में दो ही चीजें सिखाई जाती थी गणित और संगीत संगीत और गणित बच्चे इस देश में बचपन से सीखा करते थे पहली कक्षा से तो जब आप संगीत के साथ चीजें सीखेंगे तो आपको कोई चीज बोझल होने वाली नहीं है तो जीवन में आनंद ही आनंद आपको मिले तो भारत में हर काम करते हुए जो आनंद की अनुभूति होती रही है उसका एक बड़ा आधार रहा है हमारा संगीत हमारे गीत लेकिन अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और उनको खत्म होने में या खत्म कराने में फिल्मों को बनाने वालों की सबसे बड़ी भूमिका है हमारे देश का जो लोक जीवन का संगीत है लोक जीवन के जो गीत है वो फिल्म वालों ने उनका बहुत नाश किया है एक जमाना था जब 1960 के पहले, 1970 के पहले की फिल्में बनती थी तो लोक जीवन के गीत और संगीत दोनों उनमें रहता था अब 1980 के दशक के बाद अभी तो इतना बुरा हाल है हमारे देश में कि विदेशी फिल्म की पूरी की पूरी कहानी चुरा लेते हैं बस हिंदी भाषांतरित करके उसकी फिल्म बना के बाजार में डाल देते इतना बुरा हाल है इस देश के जितने भी फिल्म निर्माता निर्देशक हैं उनमें दो चार छह दस को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब नकल करने में लगे हुए हैं हॉलीवुड की फिल्मों की नकल करते हैं और मुंबई में उनको रिलीज करा लेते हैं अमेरिका की फिल्मों की नकल करते हैं यूरोप की फिल्मों की नकल करते हैं पूरी स्टोरी पूरा प्लॉट वहां से चुरा लेते हैं और हिंदी में या किसी भाषा में प्रस्तुत उसको कर देते हैं बहुत ज्यादा अधय है ये हमारी संस्कृति का और इसी तरह का का हमारे हमारे है है गीत संगीत के साथ वो साहित्य साहित्य में में में भी है। हमारा है, जो एक जमाने में सारी दुनिया सिरमौर रहा संस्कृत साहित्य जिसकी चर्चा यूरोप में होती रही है कालिदास के लिखे हुए जो ग्रंथ हैं बहुत बार उनकी चर्चा यूरोप में हुई है हमारे देश में महर्षि वाल्मीकि या गोस्वामी तुलसीदास के रचित जो ग्रंथ हैं वो सारी दुनिया में चर्चा के विषय रहे साहित्य जो इस देश में सबसे ऊंचे स्थान पर रहा है कभी वो साहित्य में भी पश्चिम की नकल अंग्रेजों की नकल अमेरिका की नकल अब घुस गई हमारे आज के जो साहित्य के लेखक हैं और लेखिकाएं हैं ये भी सब नकल में लगे हुए इस समय साहित्य की किसी भी पत्र पत्रिका को उठाकर अगर पढ़ें या कोई भी नई छपी हुई पुस्तक को देखें, तो पता चला अमेरिका में तो कोई कहानी लिखी गई छपी वो भारत में नकल होके यहाँ की किसी पत्रिका में आ गई यूरोप के किसी शहर में कोई बड़ी कहानी छपी लिखी या उस पर चर्चा हुई वो नकल होके भारत की पत्रिकाओं में छप गई कविताओं में नकल हो रही है यूरोप और अमेरिका की कहानियों में नकल हो रही है यूरोप और अमेरिका की नाटकों में नकल हो रही है यूरोप और अमेरिका की मुंबई में दिल्ली में कोलकाता में और भारत के हैदराबाद सिकंदराबाद बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में नाटक होते रहते हैं और नाट्य संस्थाएं हैं 90 प्रतिशत से ज्यादा नाटक और नाट्य संस्थाएं विदेशों की नकल करके ही नाटक लिख रहे हैं और नाटकों का प्रस्तुतिकरण इस देश में कर रहे हैं अलग अलग जगह पर बहुत शर्म आती है बहुत अफसोस होता है नाटक का जन्म जिस देश में हुआ हो आप जानते हैं सारी दुनिया के साहित्यकार कहते हैं कि नाटक विधा का जन्म भारत से हुआ कहानी विधा को लिखना और कहने का जन्म भारत से हुआ कविता विधा का लिखना और कहने का जन्म भारत से हुआ तो नाटक हो कहानी हो कविता हो जिनका जन्म ही भारत से हुआ अब उस भारत में कहानी नाटक और कविता सारी विदेशों से आयात की जाए और उसका रूपां करके अनेक अनेक भाषाओं में लिखा जाए बहुत अफसोस की बात है बहुत शर्म की बात है यहां भी हमारी संस्कृति का बहुत ज्यादा पतन हो रहा है और अभी तो बहुत दुख होता है इससे भी ज्यादा कि कहानी में जो मुद्दे उठाए जाते हैं कविताओं में जो मुद्दे उठाए जाते हैं नाटकों में जो विषय उठाए जाते हैं वो भी सब विदेशी है जो भारत से किसी का कोई लेना देना नहीं जैसे परम पूजी स्वामी जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा समलैंगिकता यह समलैंगिकता विदेशी मुद्दा है यूरोप का मुद्दा है और उसके कारण हैं उसके पीछे और कारण उनके यह है वो ये कहते हैं यूरोप के सभी दार्शनिक इस बात को मानते हैं कि शरीर का आनंद ही चरम आनंद है हम बिल्कुल इससे उल्टी बात मानते हैं हम मानते हैं ईश्वर प्राप्ति का आनंद ही चरम आनंद है भारत में चरम आनंद की स्थिति ईश्वर प्राप्ति में है यूरोप में चरम आनंद की स्थिति शरीर के सुख में है तो यूरोप में जो भी किया जाता है वो शरीर के सुख के लिए किया जाता है और भारत में जो भी किया जाता है वो मोक्ष प्राप्ति और ईश्वर प्राप्ति के लिए किया जाता है तो हम संगीत में जाएं हम गीत में जाएं हम नृत्य में जाएं कहानी में जाएं कविता में जाएं नाटक में जाएं हम चित्रकारी में जाएं कलाकारी में जाए कहीं भी जाएंगे हमारा लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति और इच्छाओं से मुक्ति यूरोप वाले और अमेरिका वाले चाहते हैं शरीर का सुख शरीर का सुन सरीर का सुख तो उनको शरीर का सुख एक तरीके से लेना थोड़ी देर के बाद उसमें ऊब हो जाती है तो दूसरे तरीके से लेना फिर उसमें ऊब हो जाती है तो तीसरे तरीके से लेना फिर उसमें ऊब आ जाती है तो चौथे तरीके से लेना तो चूंकि शरीर का सुख ही सब कुछ है और वही जीवन का अंतिम लक्ष्य है क्योंकि वो मानते हैं कि ये शरीर एक बार ही मिला है आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता ही नहीं ना वो पुनर्जन्म को मानते हैं ना पूर्व जन्म को मानते हैं यूरोप की सभ्यता और भारतीय सभ्यता में जो जमीन आसमान का एक अंतर है वो ये कि हम पूर्व जन्म को भी मानते हैं पुनर्जन्म को भी मानते हैं यूरोप वाले ना पुनर्जन्म को मानते हैं पूर्व जन्म को मानते हैं वो कहते हैं जन्म एक ही है उसके लिए समलैंगिकता में जाना पड़े तो वहां चले जाओ और किसी काम में जाना पड़े तो वहां चले जाओ वो सब कुछ सुख प्राप्ति है शरीर के माध्यम से इसलिए उनके यहाँ समलैंगिकता एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इतना बड़ा प्रश्न है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को अपना चुनाव जीतने के लिए इस पर वायदा करना पड़ता है तब जाकर वहां चुनाव जीता जा सकता है यूरोप के देशों की सरकारों में जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनते हैं उनको वायदा करना पड़ता है कि समलैंगिकता के प्रश्न पर वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे तब जाकर वहां चुनाव जीता जा सकता है मान्य समाज का बहुत महत्वपूर्ण विषय है वो और इतना महत्वपूर्ण है आप अंदाजा लगाओ कि अमरीका के राष्ट्रपति को कानून नाना पड़ता है कि समलैंगिक लोग सेना में रह सकते हैं समलैंगिक लोग वायुसेना में रह सकते हैं समलैंगिक लोग जलसेना में रह सकते हैं माने वहां की पुलिस में रह सकते हैं कानून में रह सकते हैं शिक्षा में रह सकते हैं हर जगह समलैंगिक लोगों के लिए आधार बनाना पड़ता है स्थान देना पड़ता है क्योंकि उनके समाज का सबसे प्रमुख विषय है भारत के समाज के लिए यह कोई विषय ही नहीं है हमारे समाज के लिए इसका कोई महत्व ही नहीं है क्योंकि हमने शरीर के सुख को जीवन का अंतिम सुख माना ही नहीं है कभी हमारे यहाँ तो ईश्वर की प्राप्ति ही अंतिम सुख है और उसी में चरम आनंद है और उसी लिए सच्चिदानंद की कल्पना इस देश में की गई है तो हमारी तो प्रश्न अलग हैं मान्यताएं अलग हैं और उसके हिसाब से व्यवस्थाएं अलग है इसलिए भारत में समलैंगिकता कोई विषय नहीं है लेकिन पश्चिम के मीडिया ने भारत में समलैंगिकता का विषय बनना चाहिए और इस पर बहस होनी चाहिए और समाज में बंटवारा होना चाहिए आधे लोग इधर आधे लोग उधर उसकी पूरी ताकत लगाकर कोशिश की है और उसी कोशिश का दुष्परिणाम है हमारे हाई कोर्ट के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई एक याचिका यह उसी का अंतिम हिस्सा है इसके पीछे पूरा पश्चिम का जगत लगा हुआ है मीडिया लगा हुआ है क्यों वो जानते हैं कि भारत में अगर ये विषय चल पड़ा और भारत के लोगों के द्वारा ये विषय अगर स्वीकृत हो गया तो कितना बड़ा बाजार उनको यहां मिल जाएगा जो समलैंगिक लोगों की वस्तुओं की बिक्री के लिए यूरोप और अमेरिका मैं भी उपलब्ध नहीं उनको यहाँ का बाजार दिखाई देता है इसलिए उनको भारत के विषय बदलवाने हैं तो अब इस विषय को बदलवाने की कोशिश एक तो मीडिया के द्वारा हो रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा और दूसरा फिर प्रिंट मीडिया के द्वारा भी शुरू हो गई है हमारे यहाँ कविताएं कहानियां नाटक छापने वाली पत्रिकाएं खूब इस विषय को आजकल उठा रही है और इस विषय में कहानियां लिखवाई जा रही है इस विषय में कविताएं लिखवाई जा रही है नाटक किए जा रहे हैं नाटक लिखवाए जा रहे हैं नाटक दिखाए जा रहे हैं कारण एक ही है वो भारत के मूल विषयों से ध्यान हटाकर कुछ ऐसे विषयों में ध्यान लगाना चाहते हैं जो अंत में हमको सांस्कृतिक अधय की तरफ ही ले जाते हैं बहुत दुख होता है बहुत अफसोस होता है कि पश्चिम की नकल करके हमने हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को एकदम ताक पर उठाकर रख दिया है और फालतू चीजों की बहस में हम पड़ गए इसी तरह का और मुझे एक सांस्कृतिक अधय इस देश में नजर आता है वो ये कि भारत देश में एक सूत्र वाक्य रहा है और हजारों साल इस वाक्य की भारत के लोगों ने मान्यता रखी है और अपने आचरण में उसको ढाला है यत्र नार्यस्तु तत्र देवता, पूज्यंतेमनते नारी की पूजा होती है स्त्री की पूजा होती है वहीं देवताओं का निवास होता है मूल रूप से ये भावना है माने नारियों का स्थान इस देश में हमेशा नर से ऊंचा ही रहा है और वैसे भी नर जो है ना नारी से भारी नहीं हो सकता नारी में दो दो मात्राएं हैं नर में नहीं है तो नारी हमेशा इस देश में नर के ऊपर रही है और इस देश में जब जब परंपरा में हमारी मान्यता में हम बात करते हैं संवाद करते हैं लक्ष्मी नारायण की बात करते हैं राधा कृष्ण की बात करते हैं सीता राम की बात करते हैं राम सीता की बात कम होती है नारायण लक्ष्मी नाराएन की बात कम होती है ना लक्ष्मी नारायण की बात होती है सीता राम की बात होती है माने उमा महादेव की बात होती है तो हमारे यहाँ तो यही है नारी तो हमेशा ऊपर है कारण उसका है कि भगवान ने कोई विशेष गुण दिए हैं उनको और जीवन को चलाने में उनकी क्षमता हमेशा नर से बड़ी है हम सामान्य रूप से अपने जीवन में देखते हैं किसी बच्चे का पिता मर जाए लेकिन मां जीवित हो उसका लालन पालन बहुत आसानी से बहुत अच्छे से हो जाता है जिस बच्चे की माँ मर जाए भले पिता जीवित हो उसका लालन पालन होना बड़ा मुश्किल हो जाता है जिसकी मां चली गई उस बच्चे को संस्कारों का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है यह भारत में बहुत स्पष्ट दिखाई देता है तो मां का होना बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन की प्रक्रिया में इसलिए मां का स्थान भी ऊंचा है इस देश में और मां का स्थान ऊंचा रहा वैदिक काल में तो सबसे ऊंचा रहा है और वैदिक काल के बाद मध्य काल में भी 8वीं शताब्दी तक बहुत ऊंचा रहा है ये जब से विदेशी हमले हुए और विदेशी सभ्यता में हम थोड़े से पराधीन होते गए विदेशी आचार विचार हमारे जीवन में आ गया विदेशी आक्रमणकारियों के जीवन शैली से हम प्रभावित होने लगे तब से हमारे नारियों का स्थान नीचे होना शुरू हो गया और वो गिरता चला गया अंग्रेजों के जमाने में तो सबसे ज्यादा गिर गया फ्रांसिसियों के जमाने में पुर्तगालियों के जमाने में बहुत गिरा अंग्रेजों के जमाने में सबसे ज्यादा गिरा उसके पहले थोड़ा बहुत मुगल शासन काल में भी गिरा तो वो गिरावट हम में आती गई अब वो गिरावट हमारी खत्म होनी चाहिए थी लेकिन आजादी के बाद हम जब इस सारे विदेशी प्रभाव से मुक्त हो गए ये गिरावट रुकी नहीं है ये बढ़ती ही चली जा रही इसका मतलब क्या है विदेशी प्रभाव से शारीरिक रूप से हम मुक्त हो गए लेकिन बार बार मैं कह रहा हूं मन से और आत्मा से अभी भी हम विदेशी प्रभाव में ही है तो नारी को देखने की जो दृष्टि अंग्रेजों के समय में नारी को देखने की जो दृष्टि फ्रांसीसी और पुर्तगालियों के समय में इस देश में आई कमोवेश वही दृष्टि अभी भी हमारी आंखों में बसी है और उसी का प्रभाव है जो नारियों की इस देश में बेइज्जती और दुर्गति हो रही अंग्रेजों की मान्यता यूरोप वालों की जो मान्यता है ना वो नारी के लिए पता है क्या है बहुत खराब लगता है सारे यूरोप के दार्शनिक एक बात पर सहमत है और वो बात यह है कि नारी में आत्मा नहीं होती यूरोप के सभी दार्शनिक अरस्तु कहता है सुगरात कहता है, है दिकारते कहता है सारे यूरोप के दर्शन शास्त्री एक से लेकर अंतिम तक सब कहते हैं स्त्री में आत्मा नहीं होती और स्त्री वस्तु के तरह की होती है जैसे मेज होता है जैसे कुर्सी होती है वैसे स्त्री होती है जैसे कपड़े होते हैं वैसे स्त्री होती है मेज कुर्सी को समय आने पर फेंक दिया जाता है वैसे स्त्री को फेंक दिया जा सकता है समय आने पर मेज कुर्सी को बदल दिया जाता है स्त्री को बदल दिया जाता है तो यूरोप और अमेरिका के दार्शिकों ने ये जो मान्यता बनाई और उस मान्यता के हिसाब से अपने देश में सैकड़ों साल उन्होंने जीवन चलाया वही मान्यता धीरे धीरे हमारे देश में भी आई जब हम यूरोप और अमेरिका के प्रभाव में आ गए और समाज के एक वर्ग में भारत में विशेष रूप से जो अंग्रेजी से प्रभावित है से प्रभावित है उसमें भी ये चेतना बैठ गई है कि है कि स्त्री वस्तु मेज कुर्सी की की तरह से, की तरह से से पैंट कमीज जब जब जब चाहो चाहो चाहो इसको इसको बदल दो जब चाहो इसको उठा दो उठाकर फेंक इसका उपयोग करो जब चाहे इसका उपभोग करो और जरूरत पड़ने पर उसके हिसाब से अपने हिसाब से कुछ करो उसका ही दुष्परिणाम है कि हमने स्त्रियों की हत्या करना शुरू कर दिया दहेज के लिए हमने स्त्रियों की हत्या करना शुरू कर दिया छेड़खानी के लिए हमने स्त्रियों की हत्या करना शुरू कर दिया उनके गर्भ में ही मर जाने के लिए माने इतनी खराब स्थिति हमारे देश में आ गई है कि बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाए क्योंकि दहेज देना पड़ेगा गर्भ में से जन्म लेकर अगर आ जाएं तो छेड़खानी में मार दिया जाए क्योंकि वो हमारी नहीं सुनती हैं दहेज की हत्या कर दी जाए क्योंकि वो अपने साथ वस्तुएं लेके नहीं आई हैं ऐसा माहौल पूरे देश में बन गया है और सरकार के आंकड़े बताते हैं कि बहुत दर्दनाक है हर घंटे में दो माताएं या दो बहने हमारी दहेज के लिए मार डाली जाती है हर घंटे में तीन से ज्यादा माताओं बहनों के साथ बलात्कार हो जाते हैं हर घंटे में चार से पांच बहनों माताओं बेटियों के साथ छेड़खानी की घटनाएं हो जाती हैं इस देश में और यह बढ़ता ही जा रहा है बहुत खराब है एक करोड़ से ज्यादा कन्याओं की भ्रूण हत्या कर दी जाती है इस देश में यह सबसे ज्यादा शर्मनाक है उस देश में जहां यत्र नार्यस् पूजे रमनते तत्र देवता वाली संस्कृति रही हो। अब वो हम इतनी नीचे इतनी गिरावट में आ चुके हैं तो हम इस विदेशी प्रभाव में इतने जकड़ गए हैं कि जिस विदेश में स्त्रियों की इज्जत सम्मान कभी रहा नहीं वैसी ही बेइज्जती और असम्मान हमने अपने जीवन में करना शुरू कर दिया आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी ताजुब होगा पहली बार मुझे भी बहुत हैरानी हुई थी 1950 तक यूरोप के किसी भी देश में किसी भी माँ को बहन को बेटी को वोट डालने का अधिकार नहीं था उन्नीस तक क्योंकि वो मानते ही नहीं कि स्त्रियों में कोई आत्मा होती है और सैकड़ों नहीं हजारों वर्षों तक यूरोप की अदालतों में दो या कभी कभी तीन माताओं की गवाही या तीन बहनों की गवाही एक पुरुष की गवाही के बराबर माना जाता था माने तीन स्त्रियों एक पुरुष के बराबर सैकड़ों साल हजारों साल यूरोप की अदालतों में होता रहा रोमन साम्राज्य जिसकी चर्चा सारी दुनिया में की जाती है इस रोमन साम्राज्य में यह नियम था कि तीन स्त्रियां जो बात कहें वो बराबर है एक पुरुष की कही गई बात के इतनी खराब स्थिति महिलाओं की रही है और उस खराब स्थिति से यूरोप को बाहर आने में सैकड़ों हजारों साल लगे हैं और उसके लिए वहां पर बहुत आंदोलन चले और उन आंदोलनों का नेतृत्व बहुत सारी तेजस्वी महिलाओं ने यूरोप में किया और काफी आंदोलन चलाने के बाद आज स्थिति वहां बदली है फिर भी अभी पूरी नहीं बदली है। आपको सुनकर हैरानी होगी अमेरिका कनाडा यूरोप खंड के ऐसे कई देश हैं जहां माताओं को बहनों को बेटियों को पुरुषों से कम वेतन मिलता है एक ही पद के लिए एक पुरुष है वो मैनेजर है एक स्त्री है वो भी मैनेजर है दोनों का पद बराबर है लेकिन सिर्फ स्त्री है और वो पुरुष है इस कारण से इक्कीसवीं शताब्दी के आने के बाद में चालीस साल पहले तक यूरोप के देशों में बैंकों में माताओं को खाते खोलने का अधिकार नहीं था माताएं बहने बेटियां खाते नहीं खोल सकती थी खाता खोलते थे या तो उनके पिता या उनके पति उनमें वो अपना जॉइंट अकाउंट रख सकती थी अलग से स्वतंत्र रूप से खाता खोलने का अधिकार उनको नहीं था इतनी गिरावट उनके यहां स्त्रियों और माताओं को लेकर रही है समाज में उसी का असर हमारे देश पर भी आ गया क्योंकि 250 सौ साल हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए और उसके पहले विदेशी प्रभाव में थोड़े बहुत आ गए तो उसका असर अब चलते चलते यहां तक आया कि भारत में भी दहेज हत्याएं भ्रूढ़ हत्याएं माताओं के साथ छेड़खानी माताओं के साथ बलात्कार की घटनाएं माताओं को स्त्रियों को बेटियों और बहनों को भोग की वस्तु समझना उपभोग की वस्तु समझना इसलिए उनके साथ छेड़खानी करना इसलिए उनके साथ पर अगर हम स्त्रियों का सम्मान नहीं कर पाएंगे माताओं बहनों बेटियों का सम्मान नहीं जगा पाएंगे दिला पाएंगे तो शायद इस समाज को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल काम होगा क्योंकि माताएं आधी आबादी है और कहीं कहीं भारत में आधी से ज्यादा आबादी है केरल जैसे राज्य की बात करें तो कुल जनसंख्या में माताओं का हिस्सा आधे से ज्यादा है अगर उत्तर पूर्व के राज्यों की बात करें नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा और आसाम की वहां भी कुल मिलाकर माताओं का हिस्सा पुरुषों से ज्यादा है कुछ ये हरियाणा पंजाब दिल्ली पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ें मध्य प्रदेश को छोड़ें तो दक्षिण भारत में और पूर्वोत्तर भारत में माताओं का हिस्सा आबादी में पुरुषों से ज्यादा है इसलिए माताओं की बेइज्जती करके उनका अपमान करके उनका तिरस्कार करके उनकी उपेक्षा करके कोई काम इस देश में नहीं किया जा सकता वो बदलाव का हो या व्यवस्था परिवर्तन का हो व्यवस्था परिवर्तन का बदलाव का कोई भी काम हमें करना पड़ेगा तो माताओं के बहनों के बेटियों के पूर्ण सहयोग से ही हो पाएगा नहीं तो हो नहीं पाएगा ये बात जितनी जल्दी हम समझेंगे उतनी जल्दी देश के लिए कोई बड़ा काम करने की हम कोशिश कर पाएंगे या समर्थ हो पाएंगे तो भारत के ये जो सांस्कृतिक पतन की कहानी है ये अनेक अनेक स्तर पर है एक दो बातें और कहूं एक और जगह हमें सांस्कृतिक पतन दिखाई देता है वो हमारे रोज के दैनिक व्यवहार में दैनिक व्यवहार में हम छोटे छोटे ऐसे लेकर बड़े से बड़े जो काम करते हैं उसमें हमें इतनी ज्यादा नकल दिखाई देती है पश्चिम की बहुत खराब लगता है बड़ी दिल को कोफ्त होती है बहुत चोट लगती है दिल को जैसे मैं उदाहरण दूं आपको हमारे दैनिक जीवन में जो नियमित होने वाली घटनाओं में एक महत्वपूर्ण घटना है वो घटना है विवाह की हमारे यहाँ विवाह होता है शादी होती है तो बहुत सारे विवाह और शादियां वैदिक पद्धति से होते हैं और बहुत सारे विवाह और शादियां पौराणिक पद्धति से होते हैं इसमें भी सबसे खराब जो बात मुझे दिखाई देती है वैदिक पद्धति से होने वाले विवाहों में और दूसरे विवाहों में जो सबसे खराब बात पश्चिम की नकल है वो ये ब्रास बैंड बजाते हैं बरात लेके जाते हैं ये जो बरात जाती है और इसमें जो ब्रास बैंड ब्रास समझते हैं वो भोपू जैसा जो बजाते हैं बड़ा ही दम लगती है उसमें पूरे फेफड़े फूल जाते हैं आठ दस ब्रास रहते हैं उसके साथ वो बैंड रहता है डम डम आवाज करता है ब्रास तो इतनी तेज आवाज करता है तो ये ब्रास और बैंड जो बजाए जाते हैं बरातों के आगे एक जुलूस चलता है ये पूरी की पूरी नकल है अंग्रेजों की स्कॉटिश लोगों की अंग्रेजों की आयरिश की या यूरोपियन लोगों की यूरोप में यह परंपरा है खासकर इंग्लैंड में स्कॉटलैंड में आयरलैंड में कि यह ब्रास और बैंड तब बजाया जाता है जब दूसरे दुश्मन पर हमला करने के लिए जाया जाता है उनके यहां ब्रास बैंड बजाते हैं लेकिन जब एक राजा दूसरे राजा पर हमला करने जाए आक्रमण करने जाए चढ़ाई करने जाए तब वो ब्रासबैंड बजाते हैं और सेना के आगे आगे चल के जाते हैं ये जो ब्रासबैंड वाले लोग होते हैं ये आर्मी के आगे चलते हैं ताकि आर्मी में जोश भरे उत्साह भरे और जाकर वो दूसरे दुश्मन पर टूट पड़े हमला करे और यहाँ मूर्ख भारतवासी शादियों में और बारातों में वो ब्रासबैंड लेके जाते पता नहीं किस पे हमला करने जा रहे अगर आप भारत में किसी भी महान व्यक्ति की विवाह और शादी की पद्धति के बारे में जानने की कोशिश करें श्री राम की शादी हुई वो भी बारात लेके गए लेकिन ब्रासमेंट थोड़ी लेके गए हमारे यहां पुराने अभी से लेकर पुराने तक जितने भी महापुरुषों किसी की भी शादी और ब्याह के बारे में देखेंगे कहीं ब्रासमैंड नहीं है ये अंग्रेजों की भारत में जब दखल हुई और उनकी आर्मी यहाँ आकर रहने लगी और उनकी आर्मी में ये ब्रासमेंट बजने लगा क्योंकि उनको हमला करना रहता था कभी ये भारत के एक राजा पर कभी दूसरे राजा पर कभी तीसरे राजा पर कभी, कभी चौथे राजा पर तो अंग्रेजों की फौज में ये ब्रासमेंट बजता रहता था बाद में जब अंग्रेज गए तो अंग्रेज चले गए वो ब्रासबैंड को यही छोड़ गए और हमने उसको बजाना शुरू कर दिया शादी और बरातों में इतना खराब लगता है कान फोड़ने वाला तो उसमें से संगीत निकलता है कान फोड़ने वाला वो ड्रम बजता रहता है सबको इरिटेशन होता है जो भी बारात में चलता है सबको सिरदर्द रहता है वो इतना खराब बजता है बैंड और ब्रास दोनों लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है उसको बंद करा दे और जिस घोड़े पे चढ़ के वो दूल्हे राजा बैठे वो घोड़े को भी तकलीफ होती है उसकी आवाज से वो बिदकता रहता है कूदता रहता है फिर भी घोड़े को कंट्रोल करके रखेंगे मूर्ख लोग ये ब्रासमेंट बंद नहीं कराते कोई लोग कहते हैं कि अगर आप इनको बंद करा दोगे तो बजाने वाले सब बेरोजगार हो जाएंगे कोई बेरोजगार नहीं होगा वो सब शहनाई बजाएंगे शहनाई भारतीय वाद्य है ये ब्रास जो है ना अंग्रेजी वाला वाद्य है शहनाई हमारे यहां बस्ती है हर शुभ काम में शहनाई बचती है हर मंगल काम में शहनाई बचती है हमारे यहाँ शहनाई की धुन सुनो तो मन में शांति और आनंद का उत्साह होता है और ये की धुन सुन लो तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है इतना अंतर है तो हम सबको एक अभियान चलाना है इस देश में कि शादियों में ये ब्रासमेंट बंद कराइए यह सबसे ज्यादा सांस्कृतिक पतन है पूरे देश और उसकी जगह शहनाई बजवाइए शहनाई बजवाइए तुरही बजवाइए हमारे यहां बांसुरी बजवाइए बजाने के लिए कोई वाद्य यंत्रों की कमी नहीं है उसी को क्यों बजाएं जो अंग्रेजों की देन है तो ये एक बदल होना चाहिए ये बहुत सांस्कृतिक पतन हो चुका है हमारा इस मामले में। और इसके अलावा दूसरा एक सांस्कृतिक पतन और हुआ है। भारत में सारे शुभ काम, सारे अच्छे काम दिन में किए जाते हैं सूर्य के प्रकाश में किए जाते हैं, सूर्य की उपस्थिति में किए जाते अब ये विवाह जैसा काम रात बारह बजे करना शुरू कर दिया हमने ये एक और सांस्कृतिक पतन है हमारे देश का रात में बारह बजे लग्न हो रही है फेरे पड़ रहे हैं शादी हो रही है ये रात बारह बजे तो हमारे यहां कोई भी अच्छा काम नहीं किया जाता सारे अच्छे काम दिन में किए जाते हैं शुभ मुहूर्त दिन का होता है अभी भी मैं मानता हूं दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत थोड़ा बचा हुआ है जहां विवाह अभी भी दिन में होते हैं या गोधूली के पहले हो जाते हैं यह उत्तर भारत और मध्य भारत में तो एकदम विनाश आ गया है रात के बारह बजे रात के एक बजे रात के दो बजे बारात आ रही है लग्न हो रही है फेरे पड़ रहे हैं वहां ये भी हमें बदलना पड़ेगा जब हम मानते हैं अग्नि को साक्षी रखकर सूर्य को साक्षी रखकर हमारे देवताओं में जो दिखते हैं और जिनको हम सबसे आसानी से समझ सकते हैं वो सूर्य है तो उनकी उपस्थिति में उनके साक्षात्कार में जो काम होगा वो ज्यादा बेहतर होगा ज्यादा पवित्र होगा तो दिन में शादियां करानी है ये शादियों के ब्रासबैंड बंद कराने हैं और शादियों में ब्रासबेंड की धुनों पे जो उल्टे सीधे गाने बजते हैं ये तो सबसे जल्दी बंद कराने इतने बेहुदे, इतने उल्टे सीधे गाने बजाते हैं ना हम सुन सकते हैं ना किसी को सुना सकते हैं खराब खराब गाने खराब खराब धुने और खराब खराब शब्द। शब्दे अश्लील गाने अश्लील धुने अश्लील शब्द ये सब हमें बंद कराने चाहिए शादी जैसे पवित्र कामों में तो इसका कोई दखल नहीं होना चाहिए इसी तरह से एक दो छोटी बातें और कहूं कि हमारा सांस्कृतिक पतन और भी कई जगह हुआ है जैसे घरों में बच्चों का जन्म होता है तो हम उनके नाम रख लेते हैं अंग्रेजों के नाम के टोनी टिंकू ट्विंकल डिम्पल बबली डबली डॉली और पूछो किस नाम का अर्थ है कोई मालूम नहीं टोरी का क्या अर्थ है ट्विंकू का क्या अर्थ है डिम्पल का क्या अर्थ है ट्विंकल का क्या अर्थ है और मुझे इतना विचित्र लगता है ये कि किसी के भी घर में जाओ पिताजी का नाम रामनिवास, रामदयाल, राम दयाल राम चरन, माता जी का नाम गायत्री देवी या कोई और सब हिंदू नाम है भारतीय नाम है गायत्री देवी हो रामचरण हो गायत्री माता हो या राम दास हो कोई भी हो बेटे का नाम टिंकू है बेटी का नाम डिंपल है बेटी का नाम टिंकल है अब समझ में नहीं आता कि गायत्री देवी और रामचरण के टिंकू कहां से आ गए या गायत्री देवी और रामदास के डिम्पल टिंपल कहां से आ गए इतने खराब लगते हैं ये नाम और कई नाम तो ऐसे हैं जो यूरोप में कुत्तों के रखे जाते हैं वो हम हमारे बच्चों के रख लेते हैं यूरोप के कुत्तों के नाम और भारत के बच्चों के नाम एक जैसे होने लगे हैं हमारे पास संस्कृत नामों की कोई कमी नहीं है हिंदी नामों की कोई कमी नहीं है मातृभाषा में बांग्ला में असमिया में तेलुगू तमिल कन्नड़ में नामों की कोई कमी नहीं है क्यों फालतू में ये ड्विंकल टिंपल बेबी डबली बबली टिंकू टोनी आदि आदि नाम हम रखते हैं और इन नामों के अर्थ ढूंढने की कोशिश करें तो बहुत खराब लगता है एक बार में पुरानी अंग्रेजी डिक्शनरी पलट रहा था उसमें टिंकू का अर्थ है आवारा लड़का और यहां हमने अपने अच्छे खासे आज्ञाकारी बेटे को टिंकू बना के रखा हुआ है और बार बार वो सुनेगा टिंकू टिंकू टिंकू तो जरूर हो ही नहीं वाला है वो वैसा ये अंग्रेजियत वाले नाम क्यों रखें, अंग्रेजियत वाली शादी पद्धति हम हमारे जीवन में क्यों अपनाएं, अंग्रेजियत वाली वेशभूषा पहन के अपने जीवन को क्यों निभाएं, अंग्रेजियत वाला खाना खाके अपने भोजन पद्धति को क्यों गाली दें, ये सब हमें अपने स्तर पर करना है और इस पर बहुत ज्यादा गहराई से चिंतन करके रास्ता निकालना है अब एक छोटे से आखिरी विषय पर मैं आपसे और बात करना चाहता हूँ की सांस्कृतिक पतन में हमारे यहाँ बहुत बड़ा पतन हुआ है जो बहुत गहरा हो गया है हमारी स्मृति से वो बिल्कुल निकल गया है निपट गया है भारतीय भारतीय हमने काल गणना को विदेशी परंपरा में बिल्कुल डुबो दिया भारतीय कालगणना और विदेशी परंपरा में डुबो दिया इसका मतलब क्या हम अब अपने समय की गिनती करते हैं अंग्रेजों के पद्धति से या अंग्रेजियत की पद्धति से हम समय को गिनते हैं सेकंड में, हम समय को गिनते हैं मिनट में हम समय को गिनते हैं आवर्स में या हम समय को गिनते हैं मंथ्स में या वीकेंड में, या में, या या फोर्टनाइट जो भी गिन रहे हैं ये सब अंग्रेजों वाले तरीके से और अंग्रेजी पद्धति से भारतीय पद्धति से भी समय की गणना होती रही है ये सामान्य लोगों की बुद्धि और विचार में से ही निकल गया जनवरी गिनते हैं फरवरी गिनते हैं मार्च है अप्रैल है मई है जून है जुलाई है अगस्त है सितंबर, अक्टूबर नवंबर, दिसंबर। ये पूरी की पूरी अंग्रेजियत की पद्धति है विदेशी पद्धति है हम भूल गए हैं सामान्य रूप से आज की पढ़ाई में से पढ़कर निकलने वाले विद्यार्थियों को चैत्र वैशाख ज्येष्ठ अषाढ़ सावन भाद्रपद कार्तिक ये महीने याद नहीं है जनवरी फरवरी मार्च सबको याद घरों में कैलेंडर भी ये जनवरी फरवरी मार्च के ही हैं और इसको ज्यादा लोग कहते हैं कि बड़ी वैज्ञानिक पद्धति है मेरे समझ में नहीं आया रोमन में कुछ शब्द होते हैं जिनको इस्तेमाल किया गया है जनवरी फरवरी मार्च के लिए अब इसमें जरा उल्टी बात करें दिसंबर है नवंबर है अक्टूबर है सितंबर है सितंबर एक रोमन शब्द से आया सेप्ट एसई पी टी सेप्ट सेप्ट मान होता सात तो उसमें से सितंबर आया ऑक्ट ओ सी टी ऑक्ट माने मान आठ उसमें से अक्टूबर आया और ये नवम का जो एन ओ वी है ना ये जो है न, ना नाइन है और दिसंबर का दस है अब अगर आप देखेंगे वास्तव में तो सितंबर सातवां महीना होना चाहिए रोमन के हिसाब से और इन्होंने नकल किया अंग्रेजों ने रोमन लोगों की तो सेप्टेंबर बनाया तो सेप्टेंबर सातवां महीना होना चाहिए कौन सा है नौवां है अक्टूबर आठवां महीना होना चाहिए कौन सा है दसवां है नवंबर नौवां महीना होना चाहिए कौन सा है ग्यारहवां है दिसंबर दसवां महीना होना चाहिए कौन सा है बारहवा है कितनी अवैज्ञानिक पद्धति है महीने के गणना की और इसका कोई अर्थ भी नहीं है जितने भी अंग्रेज विद्वानों से पूछा जाए जनवरी का क्या अर्थ है फरवरी का क्या अर्थ है मार्च का क्या अर्थ है अप्रैल का क्या अर्थ है यह शब्द के पीछे की कोई गहराई है क्या इसकी कोई व्याख्या है क्या कुछ नहीं है और हमारे यहां हर महीने के नाम का एक विशेष अर्थ है और उसके पीछे एक लंबी व्याख्या है चाहे कार्तिक हो चाहे भाद्रपद हो चाहे सावन का महीना हो श्रावणी हो कोई भी महीना है उसके पीछे एक विशेष विश्लेषण है और एक लंबा उसके पीछे आधार है अगर मैं उस विषय में जाऊंगा बहुत समय खराब हो जाएगा लेकिन अभी संकेत मात्र में कह रहा हूं कि भारतीय गणना के हिसाब से महीनों के जो नाम तय किए गए हैं ये विशेष अर्थ वाले हैं अंग्रेजी पद्धति से जो हम नामकरण करते कोई अर्थ ही नहीं है और कोई बताता भी नहीं है उनके बारे और बरसों वर्षों तक आपको मालूम है यूरोप और अमेरिका में झगड़ा होता रहा 25 दिसंबर से नया साल शुरू हो और काफी दिनों तक वो चलता रहा फिर झगड़े के बाद बदल के 1 जनवरी से नया साल शुरू होना बताया गया अब 1 जनवरी से उनके यहां नया साल शुरू होता है उसके पीछे का कारण पूछो कुछ कारण नहीं मालूम है कि एक जनवरी को ही नया साल क्यों होता है पंद्रह जनवरी को क्यों नहीं हो सकता बीस को क्यों नहीं हो सकता या मार्च में क्यों नहीं हो सकता अप्रैल में क्यों नहीं हो सकता वो कहते कि बहुत लंबा झगड़ा था 25 दिसंबर और एक जनवरी के बीच में वो झगड़ा सुलझ गया एक जनवरी कर लिया गया 25 दिसंबर को तो फिर भी अर्थ उनके यहां समझ में आता है ईसा मसीह से जुड़ा हुआ है लेकिन एक जनवरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता किससे जुड़ा हुआ है और भारत में अगर हम नए वर्ष की बात करें तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में नए वर्ष मनाने की अलग अलग परंपरा है जैसे आसाम में नया वर्ष बिहू से शुरू होता है तो बिहू का कोई गहरा अर्थ है हमारे समाज जीवन में हमारे राष्ट्र जीवन में बिहू के पीछे पूरी संस्कृति है और पूरी की पूरी सभ्यता का दर्शन है इसके लिए बिहू है और उसके साथ नए वर्ष की शुरुआत है इसी तरह दक्षिण में हम चले जाए तो मानते हैं कि ये दिन खास है ये दिन खास है उत्तर में दक्षिण में पूर्व में पश्चिम में अब ये पश्चिम भारत में गुजरात के लोगों के लिए बहुत महत्व का दिन है दीपावली वाला तो दीपावली के अगले दिन से वो नए वर्ष की शुरुआत मानते हैं क्योंकि व्यापार के हिसाब से वो उनका सारा हिसाब है तो हर जगह भारत में नया वर्ष है वो चाहे तमिलनाडु का हो चाहे आसाम का हो गुजरात का हो या हमारे इधर लोहड़ी होती है पंजाब में लोहड़ी से नए वर्ष की शुरुआत मानी जाती है तो सब के कुछ न कुछ विशेष आधार है और उसके पीछे पूरा दर्शन है यूरोप और अमेरिका में तो न कोई आधार है न कोई दर्शन है फिर भी हमने नकल करके एक जनवरी को नया वर्ष मनाना शुरू कर दिया और इस देश में ऐसा बेहुदगी वाला हिसाब किताब बन गया है कि 31 दिसंबर की रात को और एक जनवरी की सुबह देश के मुंबई दिल्ली मद्रास बेंगलोर आदि आदि बड़े शहरों में होटल बुक किए जाते हैं रात भर पार्टियां चलती है कान संगीत बजा जाता है और पता नहीं क्या क्या सब व्यवचार किया जाता है वो नए वर्ष मनाने का हमने पूरा नकल करके पश्चिम से या यूरोप अमेरिका से अपने जीवन में बसा लिया हमारे यहाँ के जो क्षेत्र के हिसाब से और हमारे देश के जाति समूह के हिसाब से नए वर्ष के जो गणन थे या जो उनकी गणनाएं थी वो सब हम भूलते चले गए और सब कुछ हम डूबते चले गए विदेश से आए हुए इस दर्शन में इसी में और मुझे ऐसा लगता है कि हमने भुला दिया कि इस देश की कालगणना पंचांग के हिसाब से जो चलती है वो प्रकृति के हिसाब से है और संपूर्ण वैज्ञानिक है हमारे यहाँ भारत में ऐसे महान महर्षि और वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने यूरोप से हजार साल पहले कई गणनाएं की थी और वो गणनाएं सारी दुनिया में सत्य सिद्ध हुई आपको मालूम है सारी दुनिया में कहा जाता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है ये सबसे पहले किसने बताया मेरे जैसा कोई भी आदमी जवाब देता है कॉपर ने बताया अब कॉपर निकस अभी हुआ चार सौ साल पहले दुनिया में कॉपर निकस के जन्म के ठीक एक हजार साल पहले भारतीय महर्षियों ने यह पूरी बात बता दी थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है और पृथ्वी के घूमने का जो दर्शन है पूरा जो उसकी व्यवस्था है इसी में दिन होता है इसी में रात होते हैं दिन इतने समय का होता है रात इतने समय की होती है फिर दिन का बंटवारा किया फिर रात का बंटवारा किया और वो बंटवारा करते करते करते करते समय को सूक्ष्मतम स्तर पर ले जाके नाप लिया और उस नाप को आगे बढ़ाते हुए पृथ्वी से सूर्य की दूरी को नाप लिया सूर्य से चंद्रमा की दूरी को नाप लिया चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी को नाप लिया हर दूरी को हमने सौर मंडल में नाप लिया भारत के महर्षियों ने हजार साल पहले कॉपर निकस का जिस दिन जन्म हुआ उससे ठीक हजार साल पहले यह भारत के लोगों को पता था लेकिन दुर्भाग्य हमारा और सारी दुनिया का कि सारी दुनिया में अभी भी यही पढ़ाया जाता है और बताया जाता है कि कॉपर निकल सबसे पहला व्यक्ति था जिसने ये बात बताई कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है जबकि सच्चाई इससे कोसों दूर है हुआ क्या हम डूब गए पश्चिम से आए हुए एक विचार में और सूचना में हमने अपने जीवन में यह जानने की कोशिश नहीं की कि क्या कॉपर निकस के पहले भारत में भी ऐसी बात कहने वाले कोई लोग थे या लिखने वाले लोग थे थे और बहुत ज्यादा वैज्ञानिक पद्धति से गणना करने वाले लोग थे इस देश में तो समय की गणना काल की गणना पंचांग की गणना और उसके हिसाब से दिन और रात की गणना उसके हिसाब से सप्ताह की गणना ये सब कुछ भारत से निकलकर दुनिया में गया मुझे बहुत खुशी हुई जिस दिन पहली बार मुझे पता चला कि ये जो सप्ताह का क्रम है सप्ताह का रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार फिर गुरुवार फिर शुक्रवार फिर शनिवार फिर रविवार यह सबसे पहले वर्गीकरण भारत में हुआ और उसके बाद यूरोप ने संडे मंडे ट्यूजडे इसमें से नकल करके बनाया और उन्होंने नकल की तो वैसी की वैसी ही कर ली हमारा रविवार था तो उन्होंने संडे कर लिया हमारा सोमवार था उसको मूनडे तो मूनडे को मंडे कर लिया हमारा मंगलवार था उसको ट्यूसडे कर लिया उसमें उन्होंने सिर्फ भाषा के स्तर पर अंतर लाया बाकी कहीं कोई अंतर नहीं है वही है सारा का सारा गणना और उसके बाद 30 दिन का महीना होगा और एक चार साल में एक महीना 28 दिन का होगा और फिर अगले चार साल के बाद ही वही महीना आएगा ये गणना भी सबसे पहले भारत से गई और यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसको वैसे का वैसा ही ले लिया सूर्य की दूरी जो उन्होंने निकाली यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने उसमें एक इंच का भी फर्क नहीं है हजार वर्ष पूर्व जो भारतीय महर्षि निकाल के दे दी, एक इंच का भी अंतर उसमें नहीं है। चंद्रमा की दूरी सूर्य से से से और चंद्रमा की दूरी पृथ्वी जो भारतीय महर्षियों ने निकाली निकस से हजार साल पहले, उसमें भी कोई अंतर नहीं है आज की जो दूरी उन्होंने निकाली है इसका माने काल गणना में या दूरी की गणना में भारतीय विज्ञान का कोई दुनिया में सानी नहीं है कोई उसके बराबर नहीं ठहरता अभी यूरोप ने तो सबसे छोटी जो काल की गणना की है ना वो सेकंड है और सेकंड का नैनो सेकंड है नैनो सेकंड से नीचे उनके यहां काल की कोई गणना नहीं है लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी भारत में नैनो सेकंड से भी कम की काल की गणना है नैनो सेकंड से भी नीचे वो क्षण है वो पल है निमिष है हमारे वैदिक साहित्य में क्षण का पल का निमिष का जो वर्णन है वो नैनो सेकंड से भी नीचे वाले काल में आता है इतने सूक्ष्म काल की गणना हमारे देश में और यूरोप में और अमेरिका में काल की अधिकतम जो गणना है वो बिलियन में है और बिलियन के बाद ट्रिलियन में है वो मिलियन पहले शुरू करते हैं फिर मिलियन के बाद बिलियन शुरू करते हैं और बिलियन के बाद ट्रिलियन शुरू करते हैं ट्रिलियन में माना जाता है बिलियंस बिलियन है माने थाउजेंड बिलियन ट्रिलियन को मानते हैं और बिलियन में वो मिलियंस के मिलियन को मानते हैं। तो ये गणना उनकी है लेकिन जब भारत की कालगणना को वैदिक साहित्य में से निकालकर मैंने समझने की कोशिश की तो उससे तो कई गुना ज्यादा हमारे कैलकुलेशन है जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको एक सरल सी जानकारी दू हमारे भारत में कलयुग की बात होती है द्वापर की बात होती है त्रेता की बात होती है सतयुग की बात होती है ये कल्पना तो यूरोप में किसी को है ही नहीं कलयुग चार लाख बत्तीस हजार साल का है द्वापर आठ लाख चौसठ हजार साल का है फिर त्रेता हमारे यहाँ बारह लाख छियानवे हजार साल का है और सतयुग हमारे यहाँ सत्रह लाख अट्ठाईस हजार साल का है ये चारों युगों को जोड़ दिया जाए तो चतुर्युग बन जाता है ये तैतालीस लाख बीस हजार -ला साल का होता है और इकहत्तर चतुर्युग का एक मनवंतर हो जाता है जो 30 करोड़ सड़सठ लाख साल का होता है और एक चतुर्युग जो है ना वो ब्रह्मा जी का एक दिन है और एक चतुर्युग ब्रह्मा जी का एक रात है इतने लंबे कैलकुलेशन करोड़ों करोड़ों साल के और हमारे मन में कितना वो रच बस गया है काल की गणना का कि अक्सर यहाँ यज्ञ होता है उस यज्ञ में संकल्प पढ़ा जाता है और वो संकल्प भारत में हजारों हजारों लाखों लाखों लोग सामान्य रूप से पढ़ते रहे वो सारा संकल्प अगर ध्यान देंगे तो काल की गणना ही है कान में जो शब्द पढ़ते हैं वो सारे के सारे काल की गणना के ही शब्द हैं तो संकल्प बोला जाता है यज्ञ के समय और यज्ञ करना इस देश में हजारों वर्षों तक सामान्य लोगों की दिनचर्या में शामिल रहा है तो हजारों वर्षों तक सामान्य लोग दिनचर्या में संकल्प बोलते रहे हैं माने काल की गणना करते रहे हैं क्षेत्र की गणना करते रहे स्थान की गणना करते रहे क्योंकि जब हम यज्ञ करते हैं तो स्थान का नाम होता है क्षेत्र का नाम होता है राज्य का नाम होता है फिर देश का नाम होता है फिर शायद सारी दुनिया में देश का एक छोटा सा हिस्सा है उसका नाम होता तो ये सब कुछ हमारे यहाँ सामान्य रूप से हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध रहा हो अब उस देश में सामान्य रूप से हर व्यक्ति के लिए जनवरी फरवरी मार्च तक सीमित हो जाए सारा समय गणना या जनवरी फरवरी मार्च के बाद उनका फोर्थ और वीक में सिमट जाए तो ये बहुत दर्दनाक और अफसोस की बात है और ये दर्द और अफसोस शायद इसलिए है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो भारतीय संस्कृति को हमने कोई स्थान देकर विद्यार्थियों को तैयार किया होता तो शायद ये गिरावट हमारे देश में नहीं आई होती अंग्रेजों के समय में जो शिक्षा पद्धति आई अंग्रेजों ने अपने हिसाब से भारतवासियों को तैयार किया और उन्होंने भारतवासियों को तैयार करने के पीछे एक ही मकसद था कि भारतवासी अंग्रेजी शासन और भारत के गुलाम लोगों के बीच में एजेंट का काम कर सके ऐसे कुछ भारतवासी उन्हें तैयार करने थे इसलिए मैकोले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को इस देश में लाया और उस शिक्षा पद्धति में से भारतीय संस्कृति को निकाल दिया सभ्यता को निकाल दिया हमारे गणित को निकाल दिया हमारे दर्शन को निकाल दिया हमारी कला को निकाल दिया हमारे संगीत को निकाल दिया सब कुछ निकाल दिया और उसके स्थान पर सब कुछ अंग्रेजों वाला भर दिया और दुर्भाग्य से वो शिक्षा पद्धति 1840 से लेकर अभी तक अबाध गति से चली आ रही है अंग्रेजों के पहले लगभग 150 साल अंग्रेजों के जाने के बाद लगभग तिरसठ चौसठ साल ये शिक्षा पद्धति में से चूंकि हम पढ़कर निकले हैं आप में हम सब इसलिए हमारी स्मृति में से ये सब गया है जो भारतीय संगीत का या भारतीय कालगणना का या भारतीय शास्त्रों का या भारतीय कलाओं का चरम कभी रहा है शिखर रहा है वो हमारी स्मृति में अब है ही नहीं और चूंकि स्मृति में नहीं है इसलिए आचरण में नहीं है जीवन में नहीं है हमारी स्मृति में पिछले 150 सौ साल की जो गुलामी में हमने सीखा है वही बैठा हुआ है वही हमारे आचरण में उतरा हुआ है तो अब करना यही है कि अपनी स्मृति को बदलना है और भारतीयता को में भारतीय संस्कृति भारतीय सभ्यता भारतीय भूषा भारतीय भोजन भारतीय भजन भारतीय भेषज इन सब चीजों को हमारी स्मृति में वापस लाना है और इसी के लिए भारत स्वाभिमान का अभियान सारे देश में चलाना है भारत स्वाभिमान का अभियान बड़ा अभियान है बहुत बड़ा अभियान है अभियान एक तरफ तो अंग्रेजी व्यवस्था को बदलने की बात करता है ये अभियान एक तरफ तो भारतीय अर्थव्यवस्था को भारतीय कृषि व्यवस्था को भारतीय चिकित्सा व्यवस्था को भारतीय कानून व्यवस्था को स्थापित करने की बात करता है भारत को समृद्धशाली बनाना भारत को वैभवशाली बनाने की बात एक तरफ ये अभियान करता है तो दूसरी तरफ ये अभियान ये बात भी करता है कि सांस्कृतिक पतन के जो जो आधार हमारे देश में तैयार हो गए हैं इन सब आधारों को और भारतीय संस्कृति और सभ्यता को फिर उत्कर्ष पर लेकर जाना हमारे मन और आत्मा को इस अंग्रेजी और विदेशी की गुलामी से बाहर लाना हमारे मन और आत्मा को इस अंग्रेजी पकड़ और विदेशी पकड़ से बाहर लाना और भारतीयता की तरफ लेके लगातार इसको लेके जाना यह दूसरी तरफ बात करता है बहुआयामी अभियान है यह भारत स्वाभिमान का अभियान बहुआयामी है तो इसलिए हमें भी बहुआयामी अभियान में शामिल होकर अपने जीवन को सार्थक नाना है तो इस अभियान की विशालता को देखते हुए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा जितना विशाल जितना बहुआयामी अभियान अभियान है उतने उतने ही ही विशाल हम हो, उतने ही बहुआयामी हम हम हो बहुआयामी बने तब जाकर इस अभियान को हम सफल करा पाएंगे और सारे देश में इस अभियान के स्थान इस को इसकी प्रतिष्ठा को बढ़ा पाएंगे तो आप सब भारतवासी इस भारत स्वाभिमान के अभियान में लगे सफल हो और इस अभियान को सांस्कृतिक सभ्यतागत पर ले जाने वाला अभियान बने एक तरफ समृद्धि और वैभव को बढ़ाने वाला ये अभियान बने भारत की सारे दुख तकलीफों को दूर करने वाला ये अभियान बने ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप इस भारतीय जीवन में लाए और भारत स्वाभिमान को अपने जीवन से शुरू करें तो सबसे पहला काम करिएगा भाषा के स्तर पर अपनी गुलामी को छोड़िए जितना ज्यादा आप मातृभाषा का उपयोग करें अपने जीवन में और जितना ज्यादा मातृभाषा को बढ़ाएं और फैलाएं अपने जीवन में उतना ही यह विदेशी भाषा कम होती जाएगी भाषा का सबसे बड़ा तर्क है कि इसका जितना ज्यादा ज्यादा प्रयोग होगा उतना ये बढ़ती है और जितना कम प्रयोग होगा उतना यह घटती है अंग्रेजी का प्रयोग अगर आपके जीवन में ज्यादा होता रहेगा तो अंग्रेजी बढ़ेगी और अंग्रेजी बढ़ेगी उसके स्थान पर आप मातृभाषा का प्रयोग करने लगेंगे तो मातृभाषा बढ़ेगी और वो फैलेगी तो मेरा एक छोटा सा सुझाव है आपको लगे तो आप आज से कार करें कि मातृभाषा को प्रधानता देना शुरू करिए अपने परिवार में सारे काम मातृभाषा में करिए बोलचाल के काम मातृभाषा में करिए पड़ोसियों से बोलचाल के काम मातृभाषा में पूरे करिए आपको बैंक में जाकर खाता खोलना है तो हस्ताक्षर मातृभाषा में करिए आपको बैंक का फॉर्म भरना है तो मातृभाषा में भरिए अभी ये सारी सुविधा भारत में उपलब्ध हो गई है आप अगर ये कहेंगे कि नहीं हमारा बैंक अकाउंट में तो अंग्रेजी का हमने हस्ताक्षर कर दिया वो बदल सकते हैं किसी दिन भी जा सकता है आप अपने बैंक में जाकर एक निवेदन पत्र देंगे कि मैं मेरे हस्ताक्षर का नमूना बदलना चाहता हूं मैं मात्र में हस्ताक्षर करना चाहता हूं बैंक आपको उसकी अनुमति देगी और आप उसी दिन से अपने अभियान को शुरू कर देंगे तो सबसे पहले अपने हस्ताक्षर बदलिए अंग्रेजी से हटाकर उसको मातृभाषा में करिए दूसरा काम आप जब किसी को पत्र लिखते हैं तो मातृभाषा में लिखिए आप जब पत्र के ऊपर पता लिखते हैं तो मातृभाषा में लिखिए अगर संभव है दूसरे राज्य में पत्र लिख रहे हैं जो आपके राज्य के बाहर है तो राष्ट्रभाषा में लिखिए राष्ट्रभाषा अपनी हिंदी है हिंदी में पत्र पढ़ा जाता है और हर जगह भेजा जाता है और पहुंचाया जाता है अपने राज्य से राज्य में पत्र लिखे तो पता लिखना पत्र लिखना मातृभाषा में अपने राज्य से बाहर राज्य वाले में पत्र लिखे तो पता लिखना और पत्र लिखना राष्ट्रभाषा में यहां से शुरू करिए घर के बच्चों के नाम मातृभाषा में रखिए राष्ट्रभाषा में रखिए अंग्रेजी वाले नाम बदल डालिए और इसके आगे चलें तो आपके जीवन में जहां जहां भाषा के उपयोग की बात आती है आप पूरी कोशिश करिए ईमानदारी से कि आप मातृभाषा में ही लिखें पढ़ें बोलें चिंतन करें हंसे गाएं सपने देखें और उन सपनों को आगे बढ़ाए यहां से शुरू करिए फिर इसी तरह से एक दूसरी शुरुआत करिए कि वस्त्र के स्तर पर भूषा के स्तर पर भारतीय हो जाइए अंग्रेजी भूषा को जितना जल्दी छोड़ सके छोड़ दीजिए कोट है पेंट है टाई है थ्री पीस सूट है ये आपकी जरूरत नहीं है आप अपने भारतीय परिवेश में आ जाइए भारतीय परिधान में आ जाइए लुंगी में आ जाइए धोती में आ जाइए कुर्ता आ जाइए पजामा आ जाइए कुर्ता पजामा भी थोड़ा भारतीय बहुत तो नहीं है लेकिन फिर भी टी शर्ट पैंट जींस और वगैरह वगैरह उनसे तो थोड़ा ज्यादा ही भारतीय तो भूषा के स्तर पर थोड़े भारतीय होने की कोशिश करिए मोजे और जूते पहनना कम से कम कर दीजिए कम से कम साल में पंद्रह बीस दिन जब बहुत ठंड पड़ती हो तभी पहनिए बाकी दिन तो खुले हुए चप्पल ही आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छे है और चप्पलें खरीदिए तो विनम्रता पूर्वक उस व्यक्ति को पूछिए कि ये मरे हुए स्वाभाविक मृत्यु वाले जानवर से बनाया हुआ है उसके चमड़े का है या काटकर बनाए गए जानवर के चमड़े का अगर काटकर बनाए गए जानवर के चमड़े का है कत्ल करके जानवर के चमड़े से वो बनाया गया उसको छोड़ दीजिए उससे अच्छा है जो स्वाभाविक मृत्यु से मरा है उसका पहने रबर का पहने लकड़ी का पहने तो वो तो उपलब्ध ही है सब जगह इसी तरह से और थोड़ा आगे बढ़े अपने बच्चों का जन्मदिन मनाए तो अंग्रेजी तरीके से मत मनाइए परम पूजनी स्वामी जी ने कहा कि मोमबत्ती लगाना फिर उसको फूक मार के बुझाना अब बुझाना ही था तो जलाया क्यों उसको वो तो बुझा हुआ था पहले से और हमारे यहाँ तो जलता हुआ दीपक बुझाते हैं तो किसी की मृत्यु पे ही होता है जन्मदिन के समय तो ये नहीं होता तो ये मोमबत्ती जलाना फिर उसको बुझाना इस पद्धति से जन्मदिन मत मनाइए जन्मदिन मनाना है तो दीपक जलाइए यज्ञ करिए हवन करिए ऐसे कुछ अच्छे काम करिए पेड़ लगाइए पर्यावरण को हरा भरा बनाइए अगर सारे लोग एक छोटा सा संकल्प ले ले कि जो दिन जन्मदिन होगा उस दिन हम यज्ञ करेंगे और उसके साथ एक पौधा लगाएंगे एक पेड़ लगाएंगे तो भारत देश में 115 करोड़ लोगों का कभी ना कभी तो जन्मदिन आता ही है तो 115 करोड़ पेड़ लगेंगे और 115 करोड़ लोग यज्ञ करने लगेंगे उस यज्ञ करने से जो वायु शुद्ध होगी जो वायु पवित्र होगी उसकी वजह से पूरा पर्यावरण शुद्ध और पवित्र होगा तो देश का प्रदूषण भी खत्म हो जाएगा तो यज्ञ करें यज्ञ कराएं, पेड़ लगाएं और पेड़ लगवाएं इस तरह से जन्मदिन मनाएं। विवाह अगर आपके घर में हो रहा है परिवार में हो रहा है तो माफ करिएगा ध्यान रखिएगा ये ब्रास बैंड तो नहीं ही आना चाहिए क्योंकि अंग्रेजों ने इसको हमला करने के लिए उपयोग किया है हम किसी पे हमला करने नहीं जा रहे हैं हम किसी की बेटी को अपने घर में बहू बना के ला रहे हैं तो आप इस पद्धति से विवाह मत करिए जैसे ब्रासबैंड वाला और रात के बारह बजे तो विवाह कभी भी मत करिए दिन में विवाह ये सारे शुभ मुहूर्त दिन में भी होते हैं विवाह के रात में ही नहीं होते हैं इसी तरह से छोटी छोटी चीजें अपने जीवन में करना शुरू कर दें। भोजन के स्तर पर कभी भी विदेशी भोजन पिज़ा, बर्गर हॉट डॉग कोल्ड डॉग चाउमीन या तो डबल रोटी पाव रोटी बिस्किट आदि इनका बंद करिए उपयोग अपने देश के भोजन का स्वदेशी भोजन का उपयोग करिए तो भाषा के स्तर पर स्वदेशी भोजन के स्तर पर स्वदेशी गीत संगीत भजन के स्तर पर स्वदेशी जितना बन सके लोक व्यवहार में जितने स्वदेशी हम हो सके हाय हेलो मत करिए गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मत करिए ये तो यूरोप और अमेरिका की समस्या है गुड मॉर्निंग क्योंकि वहां कोई भी सुबह अच्छी होती नहीं इसलिए वो गुड मॉर्निंग करते रहते हैं वहां तो सूरज निकलता नहीं छह महीने तो सूरज दिखाई देता नहीं जिस दिन गलती से सूरज दिखाई देता गुड मॉर्निंग होती है अभी हम सब लोग स्कॉटलैंड गए थे तो हम बस से घूमने जाते थे तो हमारे बस में घुमाने के लिए जो व्यक्ति नियुक्त किए गए थे संयोग की ऐसी बात थी कि हम जिस दिन पहुंचे उसके अगले ही दिन सूरज निकल आया और खूब चमकता हुआ सूरज निकला तो उन्होंने वहीं से अपनी बात शुरू की कि आप बहुत भाग्यशाली है कि आपको ये चमकता हुआ सूरज यहां लंदन में दिखाई दे रहा है मतलब सूरज दिखाई नहीं देता छे छह महीने नहीं दिखाई देता आठ आठ महीने नहीं दिखाई देता इसलिए हर आदमी एक दूसरे को इस बात की भावना प्रेषित करता है कि आपकी सुबह अच्छी हो गुड मॉर्निंग माने सूरज का दर्शन हो भारत में तो एवरी मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग यहाँ तो हर दिन सूरज निकलता है करोड़ों साल से निकल रहा है अगले करोड़ों साल तक निकलेगा इसलिए यहाँ गुड मॉर्निंग की जरूरत नहीं है हमारे यहाँ तो नमस्ते है ओम है शुभ है इतने अच्छे शब्द है और वहां Evening और good night भी इसलिए की जाती है कोई नाइट अच्छी नहीं होती पता नहीं किस रात को ठंडी हवाएं चल जाए किस रात को बर्फ गिर जाए इसलिए गुड नाइट की बात करते हैं यहाँ तो एवरी नाइट इज गुड नाइट तो हर समय अच्छी है और शाम अच्छी है तो आप ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के चक्कर में मत फंसी अंग्रेजों की नकल मत करिए और ये हाई हलो तो बहुत ही खराब है हम तो हाई हाई करके छाती तब पीटते जब कोई मरता है हमारे घर में या, एक दूसरे को अगर अभिवादन कर रहे हैं तो हाय वो हाय हाय मैंने पता नहीं उसका कौन मर गया हमारा कौन मर गया ये हाय मत करिए हेलो मत करिए अपने पास बहुत अच्छा बहुत सुंदर शब्द है ओम उसका उच्चारण करिए फोन पर भी वही बोलिए और मिलते हैं तो आपस में वही बोलिए तो अपने जीवन से शुरू करिए आपके जीवन से जब ये छोटी छोटी चीजें शुरू हो जाएंगी और सामने वाला उनको देखेगा तो प्रभावित होगा फिर वो भी आपके जैसा ही बनेगा जैसे ही वो आपके जैसा बनना शुरू होगा वो भी भारत स्वाभिमान में जोड़ता जाएगा तो आप प्रत्यक्ष रूप से करोड़ों लोगों को भारत स्वाभिमान से जोड़ सकते हैं परोक्ष रूप से भी करोड़ों लोगों को भारत स्वाभिमान से जोड़ सकते हैं आपके आचरण से किया हुआ एक काम श्रद्धेय आचार्य जी बार बार एक बात कहते हैं कि हम अगर एक काम करें वो लाखों शब्दों से बड़ा होता है तो हमारे आचरण में एक चीज हमने उतारी और सामने वाले को वो दिखाई दी तो हमारे लाखों शब्दों पर वो भारी पड़ेगा एक छोटा सा काम जो आचरण में उतार कर हम करेंगे तो ये भारतीयता और स्वदेशीपन आपके आचरण में आ जाए तो अंग्रेजीत और विदेशीपन हमारे समाज व्यवस्था से हमेशा के लिए निकल जाएगा इसका मुझे पूरा विश्वास है और हम सब इस विश्वास पर खरे उतरेंगे और ईश्वर हमको शक्ति देंगे इस काम को करने के लिए ताकि हम सफल हो हमारा अभियान ये भारत स्वाभिमान सफल हो आपका आभार धन्यवाद